के विपरीत है मैं नहीं बोल सकता सुनो थोड़ा गुरुजी को बोल दो वो कह दें तो झुक जाएंगे अब गुरुजी आंख बंद करके माला चल रही थी बीच बीच में आंख खोल के देख लेते पहना ही नहीं फिर बंद कर लेते सेनापति ने आकर के चरणों में इशारा किया गुरुजी बोले क्या है सेनापति बोले अपने चेलवा से बोल दो ना थोड़ा झुक जाए कितनी देर से माला लिए खड़ी लाड है झुकते ही नहीं है गुरुजी बोले बच्चों के बीच में हम नहीं बोलेंगे देखो भैया अपन संतें हाँ धनुष तुलवाना जरूरी था सो वो कार्य मैंने करा दिया अब गृहस्थों की क्या मर्यादा है क्या नियम क्या भाई भैया सब अपन से मत पूछो हाँ मन में तो बड़ी खुशी है अब देख लो सखियों की सुनते नहीं है सेनापति की मानते नहीं है राजा जी ने मना कर दिया गुरु ने इनकार कर दिया अब क्या करें लक्ष्मण जी की और सखियों ने देखा ऐसा बोलते हैं लक्ष्मण जी शांत भाव से बैठे थे सखियों ने आंखों ही आंखों में इशारे में बोल दिया लखनलाल अब ये काम आप कोई बनवाना है एक सखी ने तो यहां तक इशारा कर दिया कि आपने ये काम बनवा दिया तो आपका काम हम बनवा देंगे पक्की बात है क्योंकि वो पुष्प पुष्प वाटिका में वो भी तो दर्शन कर आए थे और मिला जी का हाँ यद्यपि लक्ष्मण जी महाराज तो परम विरागी हैं, उन्हें कोई लोभ कैसे दे सकता है पर सखियों ने अपने स्तर से कह दिया लक्ष्मण जी को इन सब चीजों से तो कोई मतलब नहीं है लेकिन मन में तो ये सोचने लगे कि जिस दृश्य को देखने को आंखें तरस रही हैं, नर नारियों की उसमें विलंब क्यों कर कर रहे हैं मेरे प्रभु पता नहीं लक्ष्मण जी मंच से उठे सखियों को खुशी हुई चलो अब काम बनेगा लेकिन रामचरित्र में तो बात बात में मर्यादा यहां तो हर बात में मर्यादा छोटा भाई बड़े भाई को झुकने को कैसे बोले एक दूसरी समस्या कलयुग थोड़ा ही था कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जा रहे हैं हाँ छह इंची जमीन के ऊपर झगड़ा हुआ दोनों भाइयों में और सुप्रीम कोर्ट तक लड़े बात कितनी थी कि छह इंची तुमने ज्यादा ले ली जगह ये कलयुग है रामचरित्र में तो सब त्याग की मूर्ति हैं सब त्याग के गौरी शंकर शिखर पर बैठे हुए हैं मैं नहीं मैं नहीं आप आप आप ये आदर्श है रामचरित्र का राम जी कोई लक्ष्मण जिसे दस बीस वर्ष बड़े हैं ऐसी बात नहीं है घंटे दो घंटे का ही अंतर है पर बड़ा तो बड़ा होता चाहे एक सेकंड ही क्यों ना हो और बड़ा भाई माने पिता के समान होता है भगवान श्री राम के सन्म आदरणीय लक्ष्मण जी महाराज आए और मन में सोचने लगे कि मैं झुकने के लिए तो बोल नहीं सकता पर जब तक प्रभु झुकेंगे नहीं तो बर्मा लपहनाई जाएगी कैसे ऐसे लक्ष्मण जी महाराज अपने मन से उठकर के आए और प्रभु राम के चरणों में साष्टांग लेट गए अच्छा हमारे चरणों में कोई साष्टांग लेटता है तो हम लोग कहते हैं बस बस बस बस बस बस रेहदी जी आप क्या कर रहे हैं जी कई लोग तो बिल्कुल उठाते हैं हैं बस बस बस क्या क्या नहीं नहीं नहीं करना बस बस जी, बस ऐसा ऐसा करना बोलते लोग अब लक्ष्मण जी जब चरणों में गिरे साष्टांग तो राम जी तो बरमाला भूल गए राम ने लखन लाल को चरणों में देखा मेरे क्या कर रहे हो लक्ष्मण और जैसे झुक के राम ने लखन को उठाया सो माता जी ने बरमाला पहना दी बोलो जाती जय रघुनंदन जनक किशोरी जय रघुनंदन जनक किशोरी जय रघुनंदन जनक किशोरी ल की झांकी मेरे सुमदय में बैठ जाए चाहिए क्या एक ही मुहूर्त में एक ही मंडप में चार वेदियां बनी और चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो रहा है प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। ध्यान देना भगवान राघवेंद्र का विवाह माता जानकी जी के साथ में संपन्न हो रहा है आदरणीय लक्ष्मण जी का विवाह जनक महाराज के छोटे भाई उनकी भी दो बेटियां हैं तो भरतलाल जी महाराज का विवाह जनक महाराज के छोटे भाई की बड़ी बेटी मंडवी के साथ में हुआ तीसरे नंबर श्री लक्ष्मण जी आते हैं, तो लक्ष्मण जी का विवाह जनक महाराज की छोटी बेटी उर्मिला जी के संग हुआ और शत्रुलाल जी का विवाह जनक महाराज के छोटे भाई की छोटी बेटी श्रुत कीर्ति जी के साथ में सुसंपन्न हुआ इतना आनंद अवध में हो रहा है लेकिन एक बात आप यहां बड़े गौर से समझें भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है शांत भाव और राम जी कहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत डालो जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं उनको तुम बदल नहीं सकते इसलिए अपने आप को उसमें ढालने की चेष्टा करो राम जी को राजाभिषेक होना है यह समाचार मिला तो मन में प्रसन्नता नहीं थी और चौदह वर्ष राम वनवासी राम जी को चौदह वर्ष का वनवास मिल गया तो चेहरे पर उदासी नहीं है बल्कि माता से बड़े स्नेह से बोले मां आप तो मुझे अयोध्या के राज्य की चर्चा कर रही थी पर पिताजी ने तो मुझे बहुत बड़ा राज्य दे दिया केवल अवध नहीं पिता दिन मोहित कानन राजू माता के के ने किया एक बात आपसे कहूं चारों भाइयों में अयोध्या में भगवान राम को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला पात्र कौन है और वो पात्र केके केके के ने प्रभु राम को जितना प्यार दिया उतना कोई दे नहीं सकता पुराणांतर में ऐसे प्रसंग आता है केकई -के, के अपने पुत्र भरत जीत तो मामा के घर कई कई महीने रहते थे लेकिन राम को केकई -के माता ने कभी मामा के घर नहीं जाने दिया भक्त भी जाते हैं शत्रुघ्न भी जाते हैं पर राम कभी नहीं जाते क्यों? कि केके कहती हैं, इनके बिना मैं रह नहीं सकती इतना प्यार करती मां केके राम से वर्णनाता राम जब सात आठ वर्ष के होंगे तब की बात है केके के महल में ही रहते थे केके पलना सुलती अपने हाथों से भोजन कराती एक दिन दूध भात बनाया करुणाम राघव जी को गोदी में बिठाकर अपने हाथों से खिलाने लगी तीन ग्रास राघवेंद्र ने पाए होंगे चौथा ग्रास खिला रही थी कि राम ने हाथ पकड़ लिया और बदल करके बड़े भाव से बोले माता आप हमसे बहुत प्रेम करती हैं कहके बोली मेरे जीवन में राम के अलावा है ही कौन मेरा जीवन मेरा सर्वस्व मेरा प्राण मेरी आंखों का तारा सब कुछ तो राम है माता आपके मन में कभी ये भाव नहीं आता कि राम की प्रसन्नता भी पूछ लो? मेरे राम को कुछ चाहिए तो दे भी दू बोलना क्या चाहिए बेटा अपने छोटे से मुख से तू आज बोल तो सही तुम्हें बोलने में विलंब होगा कह देने में देरी नहीं करेगी बता क्या चाहिए भगवान राम ने मां आप तो बहुत महान हैं मेरे प्राणों की भी जरूरत हो बेटा तू बोलता सही राम ने तुरंत माता केकी का हाथ पकड़ के अपने सिर पे रखा मेरे सिर की शौगंध खाकर के बोलो माता जो मांगूंगा वो अवश्य देंगी लेकिन जीवन में किसी को नहीं बताएंगी कि राम ने क्या मांगा क्या बताना है मेरे को जरूरत नहीं बताने की मेरा लाढ़ेला प्रसन्न रहे मुझे क्या चाहिए नहीं बताऊंगी कभी सिर पे हाथ भी रख दिया मांगो तुम क्या चाहिए राम ने कहा माता मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता जो वरदान में आपसे मांगने जा रहा हूं कदाचित आपने वो मुझे दे दिया तो दुनिया में कोई अपनी बेटी का नाम के के नहीं रखेगा की बोली इसकी परवा नहीं है मुझे अप यशो तो होता रहे लोग मेरे नाम को भी अशोभ समझे तो समझते रहे परवा नहीं मेरा रघुवर प्रसन्न रहे ना मेरा राघव खुश रहे राम की आंखों में आंसू छलक आए पूछती भी नहीं है क्या है वरदान पर हां करती जा रही है राम ने कहा माता जो वरदान में मांगने जा रहा हूं वो आपने मुझे दे दिया तो आपका अप यश होगा बोले मुझे यश नहीं चाहिए मुझे तो मेरा रघुवर चाहिए तुम्हारे चेहरे की जरासी उदासी मुझे यश देती है तो वो उदासी में नहीं देख सकती मुझे यश नहीं चाहिए मेरा राम का चेहरा खिला होना चाहिए राम जी चरणों में गिर के बोले मां जो वरदान में आपसे मांगने जा रहा हूं कदाचित आपने वो मुझे दे दिया तो आपको वैधभ्य कारण भी देखना पड़ सकता है आप विधवा हो सकती हैं किसी भी भारतीय नारी के जीवन में बस ये बात तो खटक जाती है केकी बोली, ऐसा क्या बर बेटा मुझे वैधभ्य रूप में रहना पड़ेगा ऐसा क्या बर एक मिनट माता मौन हो गई नेत्रों में आंसू छल छला आए और मुस्कुराते हुए बोली मुझे कदाचित ये भी मंजूर है पर तू तु बता तुम्हें चाहिए क्या राम ने कहा तो अपने सिर पर रखते हुए कहा मां विवाह के उपरांत एक समस्या एक समय ऐसा आएगा उस समय पर आपको महाराज दशरथ से मुझे चौदह वर्ष के लिए बन में भेजने का वरदान मांगना होगा चौदह वर्ष के लिए मुझे बन में भेजना होगा और आपके अलावा यह कोई कर नहीं सकता क्योंकि पिताश्री के पास में आपके दो बरदान हैं। पिताश्री को आप बचा करके लाए उस समय के एक उनका एक आपका दो बरदान सुरक्षित है उसमें एक बार आपको राम को चौदह वर्ष बन में भेजने का मांगना होगा इतना धैर्य इतना साहस इतनी निपुणता और किसी में हो ही नहीं सकती ये कार्य आप कर सकते हैं के धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी दुनिया के लोग अपनी बेटी का नाम केके न रखें मुझे इसकी परवाह नहीं समाज में लोग मुझे सम्मान न दे इसकी भी मैं परवाह नहीं करती कदाचित मुझे वैतव्य रूप में रहना पले यह भी मंजूर हो सकता था पर राम चौथे बरस को मेरी आंखों से दूर चला जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वापस ले लो बरदान मैं नहीं दे सकती मैं यह बिल्कुल नहीं दे सकती राम ने कहा मेरे सिर की शौगंध खाई आपने कि बरदान देंगी और किसी को बताएंगी नहीं बस उसी दिन से मां के कई परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई माता के अपने आप को राम से दूर रखने का प्रयास करने लगी सोचने लगी कि जिस दिन मुझे राम को बन में भेजने का बर मांगना होगा कहीं मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाए उस दिन यह बहुत बड़ा दायित्व तो सौंपा है मुझे राम कहते हैं मां यदि यह बर तुमने न दिया तो हजारों वर्षों से सूखे पत्ते खाकर जो मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में बैठी है सदरी उसको दर्शन कैसे मिलेंगे ये मतंग ऋषि शिष्या सर्भंग नाम का ऋषि जिसकी हड्डियां सूख चुकी हैं मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में उन सबको तो मुझे दर्शन देना है उस दिन से माता केकी ने अपने आप को संभालने का प्रयास किया और आम से वो जानबूझकर के दूरी बनाए रखतीं। कहीं ऐसा ना हो कि उस समय में वो समय बर्दाश्त नहीं कर सके इसलिए संत जनों ने कहा है त्याग मूर्ति केकई। केकई को त्याग मूर्ति की संज्ञा दी है मनीषियों ने जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहती राम से भी नहीं चाहती कि राम भी समाज के सामने कह की मानिए अच्छा किया लेकिन अच्छा तो किया है आज वो बर मांग लिया राम के चेहरे पर उदासी का तो प्रश्न ही नहीं था माता जानकी लक्ष्मण जी महाराज बन को चले गए साथ में अपने कुबेर जैसी संपदा छोड़कर जन अवधवासी भी चल दिए तमसा के किनारे सोते छोड़कर के राम जी पधारे केवट ने पार लगाया बड़ा उनमत्त तो भक्त है के केवट भरद्वाज मुनि के आश्रम में आनंद देते हुए ऋषियों को वाल्मीकि जी से अपने आवास को पूछते हैं और वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर वहा तत्व तो ज्ञान कह दिया राम को निवास बताने की मैं पद्धति से ऐसी भावना और चित्रकूट पर प्रणकुटी बनाकर के राघवेंद्र प्रभु पास कर रहे हैं निषाद राज ने आकर के सुमंत्र जी को सूचना दी और उन्हें आकर के दसर जी की बात बताई कि मैं चाह कर भी राम को लौटा करके नहीं ला पाया तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, राम तारो परिघर रघुबर राव गय दशरथ जी तो यही सोचते रहे सोसत बिशरत गय न प्राणा को पापी बड़मोर समाना एक बार भी राम ने ये नहीं पूछा कि मुझे चौदह बरस को बन में भेज रहे पिता श्री मेरा अपराध क्या है मेरी गलती क्या है ऐसे राम के जाने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले और राम राम राम राम राम राम कहकर दशरथ जी जमीन पर गिर पड़े प्राणांत हो गया छह दिन हुए थे राम को यहां से गए इसलिए छह बार ही राम राम कहा संस्कार के उपरांत क्योंकि भजी के लाबा ये कौन करे व्रत को सूचना भेजी वे पधारे संस्कार हुए गुरु स्वामी तुलसीदास जी ने क्या गजब का वर्णन किया है दशरथ जी महाराज के शोक सभा में गुरु दशरथ जी सोचनीय किसी भी पद्धति में नहीं है सोचनीय नहीं कौशल राव माता तो सख्ती होने के लिए उद्यत है लेकिन राम दर्शन की कामना राम दर्शन का भाव दिखाया भरत जी ने और आबाल वृद्ध बनता बच्चे बूढ़े जवान पशु पक्षी जीव जंतु राम दर्शन के लिए चित्रकूट धाम पधारे भरत जी महाराज पैदल भी पधारे लेकिन कहते है, रामो विग्रहवान धर्म राम साक्षात तो धर्म है धर्म राम है और राम धर्म है धर्म के संपूर्ण लक्षणों को यदि आपको देखना है तो राम के जीवन में देखें धर्म का संपूर्ण लक्षण राम चरित्र में दिखाई देता है लेकिन एक बात कहें भरत जी की बोलने की बारी जब आती है तो राम को भी एक मिनट सोचना पड़ता है जब सब लोगों ने अपना आग्रह निवेदन कर दिया राम जी महाराज मौन बैठे रहे तो भरतलाल जी बोले मैं आपको अयोध्या ले जाने का आग्रह नहीं करूंगा लेकिन मुझे मेरे दो प्रश्नों का जवाब चाहिए वशिष्ठ जी बैठे हैं जावाली मुनि बैठे हैं बड़े बड़े संत मनीषी तत्वज्ञ बैठे हैं वहां पर राम जी बोले कहो मैं आपसे प्रश्न पहला प्रश्न है रघुकुल का नियम क्या है म जी बोले बड़ा प्रसिद्ध नियम है रघुकुल सदा चली आई प्राण जाहे बरुवचन न जाए प्राण चले जाए लेकिन वचन से मुकरना नहीं यह रघुवंश का नियम है ठीक है मेरा दूसरा प्रश्न है आप बन में क्यों आए आप बन में क्यों पधारे चौदह वर्ष के लिए बोले आज्ञा हुई आज्ञा हुई थी माने भर मांगा पहला बर मांगा भरत को राज्यभिषेक और दूसरा बग बर चौदह वर्ष राम बनवासी राम को चौदह वर्ष का वनवास भरत जी बोले पहला बर क्या था बोले भरत को राज्यभिषेक दूसरा बर क्या था राम को बनवास तो रघुकुल के नियम के अनुसार पहले पहला वरदान पूरा होना चाहिए था फिर दूसरा वरदान पूरा होना चाहिए था क्षमा करना पहला पर पूरा हुआ ही नहीं आपने दूसरे को पहले पूरा क्यों कर दिया आप प्रतीक्षा तो कर सकते थे पहला पर है भरत को राज्याभिषेक भरत बुलाए जाए भरत को राज्य मिल जाए तो राज्य गद्दी मिलते तुरंत राम को चौथे बरस का मन बात खत्म दो वरदान मांगे थे क्रमशः दोनों वरदान पूर्ण होने चाहिए लेकिन भरत को तो राज्य मिली नहीं पहला बरत तो पिता श्रीका पूरा हुआ नहीं आपने दूसरे को पहले पूरा क्यों कर दिया क्योंकि आपको यह तो करना नहीं था राम जी जानते हैं कि ऐसा यदि होता तो बनवास कभी ना होता पहला बर होता भरत को राज्यभिषेक और भरत जी राजगद्दी पर आसीन हो जाते और गद्दी मिलते ही राजा अपना अभिभाषण प्रस्तुत करता है नियम है ऐसा प्रजा के प्रति पहले शुभकामनाएं आपने मुझे राजा बनाया धन्यवाद फिर मुझे क्या क्या कार्य करने हैं यह वो अपना प्रस्तुतिकरण करता है तो भरत जी महाराज जब राज्य पर बैठने पर अपना पहला अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं तो क्या कहते हैं मालूम है आप सब लोगों ने मुझे अवध का सम्राट बनाया धन्यवाद मैं अयोध्या का राजा हूं और राजा का मंतव्य राजा का आदेश सर्वोच्च होता है इसलिए मैं दो आदेश प्रस्तुत करता हूं पहला आदेश तो यह देता हूं कि माता केकी ने महाराज पिता श्री से जो कुछ भी वरदान मांगा गया था उसको खारिज किया जाए और मुझे राज्य मिली है अपने राज्य पद का सदुपयोग करते हुए मैं संपूर्ण राज्य श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए राम को राज्य देता हूं यदि ऐसा हो जाता तो जो ऋषि हजारों वर्षों से समाधि हैं उनको राम दर्शन सुलभ होता जो मतंग ऋषि के आदेश का अनुपालन करके बर, बरसों बीत गए हमारे ब्रज में माताएं गाती हैं सबरी कर रही रस्ता साफ राम मेरे कब घर आमेंगे मेरे ब्रज में माताएं गाती हैं झाड़ू लगाते समय कब घर आमेंगे राम मेरे कव घर आमेंगे सबरी कर रही रस्ता साफ राम मेरे कब घर आमेंगे तो उसे दर्शन सब कैसे होता इसलिए राम ने आनन फानंद में पहले वरदान की प्रतीक्षा पूर्णता की न करते हुए दूसरा बल पहले पूरा कर दिया शायद इसलिए ऐसा हुआ देखो केकई ने एक मिनट बाद क्या कहा वो बात महत्वपूर्ण नहीं है और वरदान लेने से पहले एक केकई क्या बोल रही हैं? वो बात महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण तो सिर्फ दो वरदान थे रघुकुल के नियम के अनुसार और दो वरदान जो मांगे हैं और दोनों वरदान को क्रम ही पूर्ण होना चाहिए था रघुवंश के नियमानुसार पर राम ने ऐसा न होने दिया कि राम को तो संतों को दर्शन देना था भरत जी ने जब ये प्रश्न किए थे तो राम जी मौन हो गए और एक मिनट बाद बोले पिता महाराज के जाने का समाचार सुनकर मैं प्रथम ही बहुत दुखित हूं भरत तुम तो मेरा संबल हो मुझे मुझे अपने धर्म के मार्ग से विचलित होने का आदेश मत करो उस मार्ग पर मैं निर्विघ्नता से यात्रा पूर्ण करके वापस आ सकू ऐसी कामना करो मेरे भाई हो तुम और एक और बात कहूं माता केके के बारे में एक शब्द भी मैंने भरत के मुख से कभी बाद में सुना क्योंकि भरत जी ने कुछ शब्द कह दिए थे मां के बारे में गोस्वामी जी ने तो घोषणा कर दी कि जाके प्रियन राम ताहि बै देता सम यद्यपि परम सने तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी राम के बन जाने के बाद भरत ने जीवन पर्यंत केके को कभी मां नहीं कहा और जब भरतलाल ने सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई थी ना माता कौशल्या के सामने ब्रह्महत्या के पापी को जो नरक मिलता है मुझे मिले मेरा जरा भी मंतव्य हो गौह हत्या को जिस कष्ट की प्राप्ति होती है वो मुझे मिले मैंने सपने में भी कभी लोगों की ये भावना हो गई थी कहीं ऐसा तो नहीं गुप्त मंत्रणा रही हो तो वशिष्ठ महाराज की पत्नी अरुंधति जी पधारी और उन्होंने कहा केकई ने बहुत गलत किया है केकई ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया तो माता कौशल्या ने वहां जो बचन कहे है ना गुरु माता केकई सर्वथा निर्दोष है केकई में तो दोष हो ही नहीं सकता अरुंधति ने कहा कैसी बात करती है महारानी जी आप सारी प्रजा ने देखा सारी जनता देख रही है पूरा संसार देख रहा है कि केकई ने राम को चौथे बरस को मन में भेज दिया और आप कहती है केकई में कोई दोष हो ही नहीं सकता क्यों तो माता कौशल्या ने क्या कहा मालूम है माता केकई सर्वथा निर्दोष है इसका सबसे बड़ा प्रमाण सिर्फ एक है यदि केकई के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष रहता तो केकई भरत जैसे पुत्र को कभी जन्म नहीं देती केक ने भरत जैसे संत को जन्म दिया है इसलिए मैं कह सकती हूं कि उसमें दोष हो ही नहीं सकता और राम जी ने भी कह दिया केक माता को दोष तो वो देंगे भरत जिन्होंने कभी संत समागम नहीं किया के कई के, के जीवन में दोस्त तो केवल वही देखेंगे जिन्होंने कभी महापुरुषों का संग नहीं किया के, के माता तो सर्वथा बंदनीय है ऐसा कहा है प्रभु राम ने और आज भरत जी चरण पादुका लेकर के चले आए एक दिन भी ज्यादा हो गया चौथा बरस से तुम्हें आपको मिलूंगा नहीं आप भरत को नहीं देखेंगे अत्री के आश्रम पे पधारे रघुबर माता अनुसु ने बहुत सुंदर उपदेश माता जानकी जी को दिया सर्वंग ऋषि को दर्शन दिया जी हाँ पधारे। अगस्त मुनि के यहाँ गए अस्थि पंजरों के पहाड़ को देख करके ऐसा हुआ राम ने थोड़ी घोषणा कर दी सुरपणखा आई लक्ष्मण जी महाराज ने उसको दंड दिया जिसके वो सर्वथा योग्य थी जिस दंड का उसको अधिकार था मिलना चाहिए था रामजीन का ठीक नहीं हुआ लक्ष्मण खरदूषण त्रृषण आदि सब आए परास्त कर दिया संहार हुआ सीता कथा श्रवण दीपित्र सृष्ण विलोकन पते दस कंधरे वपु सा मारी जमा सुब सिखे नहीं अथा मारीच को सुवर्ण का मर्ग बनकर जाने का आदेश दिया मारीच ने कह दिया एक बाण ऐसा लगा मैं लंका में आके गिरा तब से मुझे रामी राम ही राम दिखता समझाया नहीं माना बोले दुष्ट के हाथों मरने की अपेक्षा राम के बाणों से मर के मुक्ति पाऊंगा हिरण कभी भी दौड़ता है तो आगे देखता है पीछे नहीं देखता लेकिन मारी जो सुवर्ण का बनकर के आया माताजी ने आग्रह किया राम जी लक्ष्मण को छोड़कर जब गए तो कहते हैं हिरण दौड़ रहा है आगे और देखना पीछे क्योंकि उसने सोचा जितना राम को निहार लू उतना ही कल्याण कल्याणकारी बाण लगती हा लक्ष्मण कह दिया माता ने उनको भी भेज दिया रावण संत के रूप में आया परम्बा का हरण कर लिया दक्षिण भारत में एक ग्रंथ है दक्षिण की यात्रा पर जब मैं था तो मैंने उस ग्रंथ का हिंदी रूपांतर देखा तमिल भाषा में था एक इतनी विचित्र बात लिखी उस ग्रंथ के महापुरुष ने कहा कि जा माता जानकी जी के हरण से लेकर के अपनी मृत्यु पर्यंत रावण की दृष्टि में जानकी केवल माता ही थी और कुछ नहीं थी उन्होंने मत तर्क प्रस्तुत किए वो संत लिखते हैं कि रावण ने यदि जानकी जी का स्पर्श करके उनको रथ में बिठाया आकाश मार्ग से ले गया तो उसके सिर के शो टुकड़े क्यों नहीं हुए क्यों क्योंकि रावण को तो शाप लगा हुआ था कि काम भावना से किसी भी नारी का तुम स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर के शो टुकड़े हो जाएंगे तो माता जानकी जी को हरण करके ले जा रहा है तब सिर के सट टुकड़े क्यों नहीं हुए तो संत ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा क्योंकि माता जानकी जी के हरण से लेकर अपनी मृत्यु पर्यंत रामन की दृष्टि में वो केवल मां ही हैं और कुछ है ही नहीं क्योंकि ये उसको सांप लगा था किसी भी स्त्री को तुम काम भावना से स्पर्श करोगे अपनी पत्नी के अलावा तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे मर जाओगे पर यह साफ थोड़ी लगा था कि माता जी को भी उठा करके बिठाओगे तो तुम्हारे सिर के उस टुकड़े होंगे इससे सिद्ध होता है कि रामन माता का ही भाव था जानकी के प्रति तो कहते हैं फिर उसने फिर उन्होंने अपने आप तर्क दिया फिर उसने ये क्यों कहा जानकी जी से अशोक वटका में तब अनुचरी करह पनमोरा एक बार बिलोक मोरा वो ये बताना चाहता था कि माता वास्तव में आठ तो मिनट सत्संग किया ऐसा हमने किसी शास्त्र में नहीं देखा फिर जटायु को मुक्ति क्यों मिल गई पर जटायु माला जपते होंगे 50 माला रोज श्री राम शरण ममा है तो माला भी तो कभी उन्होंने जपी नहीं गिद्ध जाति में जन्म लिया मांस भक्षण करने वाला परिवार माला कभी जपी नहीं सत्संग कभी किया नहीं फलाहर एका शिव्रत शिव चतुर्दशी कभी रहे नहीं फिर जटायु को केवल मुक्ति नहीं तुलसी तो बाबा तो लिखते हैं कि वो हरी का रूप दूसरा राम बन गया और हरी रूप लेकर के जटायु सीधा वैकंठ गया क्यों बोलो उसमें कोई सदगुण नहीं था मुक्ति का एक भी सर्टिफिकेट नहीं था फिर भी उसकी मुक्ति इसलिए हो गई कि माता जानकी जी को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की बलि लगाई प्राणों की बाजी लगा दी और माता जी को बचाने के लिए जब वो दौड़ा आकाश मार्ग में तो माता जानकी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और जैसी कृपा दृष्टि माता जानकी जी की पड़ी तो वो संत भी हो गया भगवंत भी हो गया और मुक्ति भी पा लिया की जिस पर कृपा उसके लिए कौन बड़ी बात है इसलिए रावण कहता है जटायु पर दृष्टि पड़ गई थी तो मुक्त हो गया राम बनकर चला गया मुझ पर और निपर पड़ जाए तो हम सबका कल्याण हो जाएगा क्योंकि उसको ये कन्फर्म तो हो ही गया कि राम जी साक्षात भगवान है एक और बात जब सबरी को उपदेश देख करके हनुमत के, के माध्यम से राम की मैत्री सुग्रीब के साथ में हुई और सुग्रीव्य महाराज ने कह दिया कि हा हा जरूर कोई नारी थी रोती जा रही थी आकाश मार्ग से हम लोग पर्वत शिखर पर थे तो अरे लाना आभूषण मगाए ये आभूषण वो वो आकाश मार्ग से नीचे गिर गई हम लोगों ने उनको उठा लिया ये रहे लक्ष्मण जी ने तो कह दिया ना हम जाना केयूर ना हम जाना कुंडले नूपुरे तो भी जाना नित्यम पादाभि बंदना था। ये हार मुकुट कुंडल किसका मुझे मालूम नहीं नूपुर तो माता जानकी जी के ही हैं उनके चरणों की नित्य वंदना करता इनको तो मैं पहचानता हूं राम जी जब उसके संग मित्रता करने लगे लक्ष्मण का नहीं इस आदमी के संग मित्रता मत करो राम जी बोला क्यों नहीं ये आदमी मित्रता करने लायक है ही नहीं बोला क्यों माता जान की को इसने रोते हुए जाते देखा फिर भी इसने बचाने का प्रयास नहीं किया अरे परिचय नहीं था ठीक है यह जानता नहीं था कौन है ठीक है यदि वीर होता यदि इसमें मानवता होती यदि इसमें जरा भी मनुस्प्त होता तो किसी अवला नारी को आकाश मार्ग में रोते हुए जाते देख है कि कोई राक्षस हरण करके दे जा रहा है तो इसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया ऐसे भीरू ऐसे डरबों का आदमी से मित्रता करने से राम जी कुछ नहीं मिलेगा मैं इसका विरोध करता हूं बिल्कुल मत मत बनाओ फिर भी राम जी ने सुग्रीव को मित्रता दी उसको मित्र बनाया क्यों क्योंकि जब माता जानकी आभूषणों को गेरती जा रही थी सुग्रीव उनको उठा रहे थे तो एक पल ऐसा हुआ कि सुग्रीव ने ऊपर को देखा उसी पल माता जानकी जी ने सुग्रीव को देखा और माता की नजर उनकी कृपा दृष्टि सुग्रीव पर पड़ गई इसलिए प्रभु ने कोई दोष नहीं देखा और सुग्रीव को मित्रता का पद प्रदान कर दिया इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कबहू का, का मात अवसर पाए कबहू का, का अंब अवसर पाए माता कभी अवसर मिले मेरी पत्र का राम के चरणों तक पहुंचा देना क्योंकि आप उनके अति निकट हैं मां की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी मुक्ति में संदेह कैसा फिर तो बाली का उद्धार हुआ सुग्रीव को गद्दी मिली बाली के पुत्र को अपने सेना में प्रभु ने लिया और सब लोग जानते हैं लंका में श्री हनुमान तलाल पधारे और हनुमान जी महाराज तीन विघ्न आए थे रास्ते में और हुआ ऐसा कि अक्षय कुमार का कल्याण हुआ लंका जल गई मुद्रिका दे दी थी मणि लाकर के राम जी को समर्पित कर दी भगवान रामेश्वर की स्थापना हुई विभीषण की शरणागति हुई और युद्धे, राम रामण योर योद्य राम रामण योर राम रामण का बड़ा भयं का संग्राम छिड़ गया और अंत अंतवा इकतीसवा बाण जब उसकी नाभि में लगा विभीषण के इशारे से और राम की मृत्यु हो गई चौदह वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया राम के बिना घर में प्रकाश कैसा चौदह वर्षों तक अवध में किसी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी रघुवर नंगे चरणों से बन में भ्रमण करते हैं हम पादुका कैसे पहने चौदह वर्षों तक किसी ने अयोध्या में बेटा बेटी का विवाह नहीं किया विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना होगा राम नहीं तो कैसा मंगल यह वैचित्र है हनुमंत ने सूचना दी और कहते हैं। श्री भरतलाल ने देखा आज चौदह वर्ष पूर्ण हो रहे हैं कोई सूचना नहीं आई भरतलाल जी महाराज तुरंत महल गुफा से निकले से। सेनापति महामंत्री ईटे दौड़ रहे महाराज सुनिए महाराज सुनिए बोले मैं कुलंगार हूं मेरी वजह से रघुवर को इतना क्लेश उठाना पड़ा और वो दौड़ते जा रहे दौड़े दौड़े भर जी गए सैनिक रोक रहे देखे रुके नहीं फान लेकर बह रही है महारानी सरजू भरतलाल टीले पर चढ़ से सरजू में छलांग लगा दी राम से कहा था चौदह वर्ष भी ज्यादा हो गया तो भरत नहीं मिलेगा कोई सूचना नहीं और भरतलाल ने जैसे ही सरजू में छलांग लगाई त्राही त्राही करने लगे सर लोग इतना उफान भरता हुआ पानी देखा तो दो महापुरुषों ने तुरंत भरत जी को गोदी में उठाया और जल से ऊपर लेकर के निकले भरत ने कौन है आप लोग मर जाने दीजिए ना मुझे आपने मुझे क्यों बचाया मैं जीना नहीं चाहता उन दोनों महापुरुषों ने कहा हम तो राम की चरण पादुका है चित्रकूट धाम से आप हमको लेकर जब आए तो हम दोनों चरण पादुकाओं से राम जी ने कहा कि चौदह वर्ष के बाद भी मेरा भरत मुझे सुरक्षित मिलना चाहिए मेरे भरत की सुरक्षा का दायित्व तो तुम्हारा है जब तक रघुवर न आ जाए तब तक हम आपका बाल बांका भी होने नहीं देंगे हम दोनों चरण पाद का है भरत जी कर के आए हनुमंत ने सूचना दी अवध में आज बड़े दीपक जल रहे हैं। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं भरत राम जी मिले माताओं को प्रणाम किया प्रथम तिलक वशिष्ट मन रूप, सील और बलिय तीनों चीज एक साथ राम और कृष्ण में ही देखने को मिलती है कोई रूपबान होते हैं तो धनबान शीलबान नहीं होते कोई शीलबान होते हैं तो बलबान नहीं होते लेकिन राम कृष्ण रूपबान शीलबान और बलबान तीनों ही है। हैं। भागवत के अनुसार तेरह हजार वर्षों तक राम ने प्रशासन किया रामायण के अनुसार ग्यारह हजार वर्षों तक राम ने प्रशासन किया वाल्मीकि में लिखा है दस वर्ष सहस्राणी दस वर्ष सतानी ग्यारह हजार वर्ष राम ने प्रशासन किया और भागवत में लिखा तेरह हजार वर्षों तक राम जी रहे किसी ने पूछा ऐसा क्यों अपने ऋषियों का ये मंतव्य है कि 2000 वर्ष दशरथ जी के जीवन के शेष रह गए थे उनके पुण्य कार्य को अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए राम ने 2000 वर्ष और निवास किया अवधवासियों को साथ में लेखन के राम जी साकेत धाम को प्रस्थान कर गए बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय भागवत में राम कथा केवल डेढ़ अध्याय में है बहुत संक्षिप्त इसलिए संक्षिप्त कही गई और कृष्ण कथा 115 अध्याय में बहुत विस्तृत है यदि विस्तार करें तो रामायण सत कोटि अपारा हे भगवान हजारों जिंदगियां बीत जाएं लेकिन राम कथा पूरी नहीं हो सकती रामचरित इतना महान इतना अद्भुत है मेरे बाबा जो थे ना वो हमको एक मिनट में राम कथा सुनाते थे पंडित भूपदेव उपाध्याय हम जब छोटे थे तो गोदी में बिठा लेते बोले राम कथा सुनाऊ मैंने सुनाओ तो बाबा कहते एक राम एक रामन्ना एक राम एक रामा एक छत्री एक बामन्ना बाने बाकी सिया चुराई बाने वाकी लंक जराई और बात कछु कचुबातन ना तुलसी लिग पोथनना हो गई राम कथा एक मिनट में राम कथा लेकिन राम कथा कहीं जीवन बीत जाए राम कथा कभी पूरी नहीं होती ऐसा है विचित्र रामचरित्र सारभल में 36 या 34 भागवत कथा करते हैं हम एक राम कथा भी कहते हैं कभी कभी हाँ एक बार वृंदावन में भी कही थी मैंने राम कथा नौ दिन तक बिल्कुल भागवत के क्रम से छह घंटे रोज बड़ा आनंद आता है मेरे राघव की कथा बहुत प्यारी है बड़ी आदर्श है आइए राम के चरणों में हम प्रणाम कर लें और आज की कथा का शुभारंभ करें जल्दी गोकुल चलना है बेचारे दो बजे से पहने सज धज करके लोग बैठे हैं हाँ तो कन्हैया के पास चलना है जन्म अच्छा सुनिए किसी ने पूछा क्यों जी इतनी संक्षिप्त राम कथा कहनी थी श्री सुखदेव जी को तो नहीं कहते तो भी चलता बोले नहीं कहना जरूरी था यज्ञवल्क मुनि से भरद्वाज मुनि ने राम कथा पूछी और ज्ञवल्क जी ने उनको शिव कथा सुनाई फिर राम कथा कही तो जब तक व्यक्ति शिव कथा नहीं सुनेगा तब तक रामचरित्र में प्रवेश नहीं मिल सकता और जब तक राम चरित्र नहीं सुनेगा राम की मर्यादा का चश्मा आंखों पर नहीं लगाएगा तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिल सकता इसलिए राम कथा जरूरी है क्योंकि कृष्ण का जो चरित्र है वो योगेश्वर का चरित्र है बड़ा विचित्र चरित्र है कृष्ण चरित्र को सुनना है तो पहले राम चरित्र सुनो राम की मर्यादा के दूरवीन आंखों पर लगाओ फिर कृष्ण चरित्र कुछ समझ में आएगा पूरा तो फिर भी नहीं आना है इतना विचित्र है मेरे गोपाल का चरित्र तो हम पहले राम के चरणों में प्रणाम कर ले है फिर आगे बढ़ेंगे आइए दो मिनट मन को शांत बनाए कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा जी यदि आ रही होंगी तो वो सादर पंडाल से बाहर तो भी चली जाएंगी इसलिए बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ में आओ गाते हैं तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले राम तेरी मर्जी का मैं I'm gonna make it. राघवेंद्र का पवित्र पावन चरित्र हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में श्रवण किया बोलो जय श्री कृष्ण भगवान श्री राम के पावन चरित्र में कहते हैं अथात श्रूयतांग राजन वंश सोम पावन यस्मि नैला दूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्त राजन मैं तुम्हें चंद्रवंश कहता हूं जिस चंद्रवंश में गोविंद पधारे बिल्कुल मन को एकाग्र करिए राम कथा में जितनी एकाग्रता से आप थे वैसी एकाग्रता रखें अच्छा लगेगा नारायण के पुत्र ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हैं अत्रि के पुत्र चंद्रमा हैं, चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, बुध के है, पुर्बा इसी वंश में गाधी गाधी के तने विश्वामित्र गाधी की बेटी के बेटा जमदग्नि उनके पुत्र परशुराम आदि विश्वामित्र महाराज के वंश में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा हुए नहुस नहुस महाराज के छह पुत्र हुए ये ती जजाति संजाति आयति वियतिक उसमें जजाति नाम के जो द्वितीय पुत्र हैं उनका विवाह शक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ देवयानी का अपराध किया था ना शर्मिष्ठा राजकुमारी ने इसलिए शर्मिष्ठा उनकी दासी बनकर ससुराल में आई राजा ने दासी को भी पत्नी के रूप में स्वीकारा यदुम चुर्बस देभयानिभ्य जायत द्रुहियु चानुम च पुरु चर्मिष्ठा वर्वणि यदु और तुरवसु ये दो पुत्र हुए महारानी देवयानी के और द्रुहयु अनुपुरु तीन हुए शर्मिष्ठा के ध्यान से सुने शुक्लाचार्य ने उनको वृद्ध होने का शाप दे दिया और और जजाति ने अपने छोटे पुत्र पुरु की युवावस्था लेकर हजार वर्षों तक कामोपभोग किया कामनाओं की तृप्ति कामनाओं की शांति कभी कामोपभोग से संभव नहीं है इनको तो जितना अपन प्रशमन करेंगे वश में करेंगे तो ही संभव है राजा जजाति के मन में आज बहुत ग्लानि हो रही है पुत्र की युवावस्था लेकर मैंने कामोपभोग किया लेकिन तृष्णा न जीर्णा बयमे व शरीर जीर्ण हो गया लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती जलती हुई अग्नि में एक एक चम्मच भी अपन घत डालेंगे अग्नि कभी बुझेगी देखना इंद्रियों के नघोड़े भगे उनमें हरदम य संयम कोड़े लगे अपने रथ को स्मारग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले मात्रा ससरा दुहित्रा व नवि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमी बड़ा सुंदर सुप्र दिया राजा जजाति कहते हैं माता के समान बहन के समान पुत्र बधू के समान भी दुलारयुक्त आदरणीय नारियों के साथ में विद्वान को भी एकांत में बिना किसी विशेष प्रयोजन के ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समी इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान को फिसलते देरी नहीं लगती बेटे की युवावस्था उन्हें प्रदान करके अपनी वृद्धता लेकर जजाती बन को चले गए और इनके लघु पुत्र जो पुरु हैं पुरु के वंश में ही दुष्यंत महाराज पधारे और दुष्यंत जी के ही पुत्र ये हुए भरत जी जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत है इसी वंश में आदरणीय रंतिदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ ऐसी निर्मलता रंतिदेव के जीवन की अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया एक बार दुर्भिक्ष पड़ गया था राज्य में पूरा भंडार खुल दिया प्रजा के लिए जिसको जो चाहिए सो मांगे और एक दिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि स्वयं रंतिदेव को अपने खाने को कुछ नहीं बचा थोड़े चावल पकाकर बैठे ही थे कि ब्राह्मण आके बोला बड़ा भूखा हूं अरे महाराज क्यों भूखे रहते हैं आप पाओ ना अपने सामने कर दिया थोड़ा सा पड़ोसी प्रांत से जो जल आया था वो जल पान करने बैठे एक चांडल कुत्ते लेके आ गया मैं भी प्यासा ये भी प्यासे अंत देव ने उनको अपना जल समर्पित कर दिया और उनकी आंखों से आंसू झर पड़े और आकाश की ओर देखने के बोले प्रभु यदि तुम सबके घट घट में विराजित हो और यदि सबकी वार्ताएं तुम सुनते हो अंदर बैठ करके तो मेरा निवेदन सिर्फ एक है मुझे स्वर्ग कभी मत भेजना मुझे वैकुंठ का पद नहीं चाहिए मैं मोक्ष लेखन भी करूंगा क्या केवल एक बर देना नकाम ये हम गति में स्वर अस्तर्धि युक्ता पुनर्भवंब के आरती प्रपद्ये खिलदेह खिलेहजा अंतस्थित नबंत्य दुख मुझे स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति नहीं चाहिए एक ही बर देना आरती प्रपद्ये खिलदेह भाजाम थित हो ये नवंत दुखा दुनिया के जितने प्राणी हैं जितने दुखी जीव हैं उनके दिल में जाकर मैं बैठ जाऊं और उनके दुख का अनुभव मैं करता रहूं यानी संसार के लोगों का दुख मुझे मिल जाए और मेरा जो सुख है वो दुनिया के लोगों को प्राप्त हो जाए इसके अलावा मेरी कोई कामना नहीं है कोई अभिलाषा नहीं है बृष्टि हुई दुर्भिक्ष का पराभव हुआ, विजय हो गई भक्ति की। इस वंश में आगे चलकर के पांचाल चल कर के कई कौर शाखा पर शाखा निकलती चली गई लेकिन जयथी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र जो यदु है ना कई पीढ़ी बीत जाने के बाद में यदु महाराज के वंश में एक राजा हुए देवमीठ और देवमीत महाराज की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का एक पुत्र हुआ सूरसेन और दूसरी पत्नी के दो पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य सूरसेन महाराज के पुत्र हुए वसुदेव आदि अर्जन्य परजन्य के नवनंद हुए जो गोकुल में बास करते हैं नवनंद नंद बाबा आदि वसुदेव जी महाराज की जो सात भारजाएं हैं पौरबी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी ये पत्नियां हैं पुत्र नहीं है मन में थोड़ी बेचैनी तो होती है कि हमारे घर पुत्र नहीं है इसलिए वो विवाह करते ही चले गए शायद इस बार पुत्र हो जाए इस बार पुत्र हो जाए जय श्री कृष्ण और सातवीं पत्नी देवकी जी के पुत्र हुए देवकी के प्रथम छह पुत्रों को दुष्टकंस ने मार दिया महारानी देवकी के सातवां जो पुत्र हुआ वो श्री बलराम हैं। इधर रोहिणी माता को जो प्रथम पुत्र हुआ वो भी बलराम हैं। देवकी माता के यहां अष्टम संतान के रूप में मेरे गोविंद पधारे पुत्र के रूप में परमात्मा आए परीक्षित मथुरा में प्रभु ने अवतार लिया गोकुल में पलना झूला फिर फिर वृंदावन जाके बड़ी सुंदर पावन लीलाए की मथुरा जाकर दुष्टों का संहार किया कंस का उद्धार किया द्वारिका जाके सुमधुर पावन लीला की और प्राचोद्धवायच परम सम स्वधामा अंत में उद्धव जी को ज्ञानोपदेश करने के बाद मेरे गोविंद अपने धाम को चले गए अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण एक एक मंत्र में पूरी पूरी कृष्ण कथा सुना दी और सुखदेव जी मान हो गए अब वहां हजारों संत बैठे थे हजारों तत्वज्ञ मनीषी बैठे थे कुछ सदगृहस्त साधक गण भी बैठे थे योगी जपी तपी सन्यासी भी थे और चार दिन से कथा तो बिल्कुल अविश्राम गति से चल रही थी अबाध गति से चल रही थी और अब आकर सुखदेव जी ने एक मिनट में कृष्ण कथा सुनाई और चुप हो गए। अब कथा के बीच में बोलना तो मना है प्रश्न करने का अधिकार तो केवल परीक्षित को ही मिला था अब बेचारे संत लोग एक दूसरे को देखें सुखदेव जी ने कथा कर दिया मौन चुप हो गए एक ऋषि ने परीक्षित को इशारा किया हम छो क्या हुआ राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की गुरुजी हो गई कृष्ण कथा सुखदेव जी बोले अभी सुना तो दी मथुरा में जन्म लिया गोकुल में ये किया वृंदावन ये किया द्वारिका ये की, ये की ये फिर मथुरा ये की और चले गए यानी कि हो गई कृष्ण कथा बोले सुना तो दिया अभी परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए हो गए परीक्षित आप क्या कहते हैं वो सूर्य वंश कृष्ण चंद्र वंश आपने सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन जिस कृष्ण कथा को विस्तार से सुनने के लिए मैंने सारी कथाएं संक्षिप्त सुनी वो कृष्ण कथा आपने और संक्षिप्त कर दी मुझे अजीब लगा अटपटा लगा और अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा सुनाओ महाराज गोविंद के साथ में तो मेरा बहुत संबंध है पिता महामे समाद्या स्थिर दुरत्यय कौरव सैन्य सागरम कृत्तर स्मय प्लवा बड़ी समझने की बात मेरे बाबा पांडव पांच थे सेना उनके पास थी सात अक्षों कौरवों की सेना तो एक सागर थी गुरुजी। और कौरवों की ग्यारह अक्षोहिणी सेना रूपी सागर में बड़ी बड़ी तिन मछलियां थी बीस में पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े दिग्गज अतिरथी वीर लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का जब आश्रय ले लिया तो कौरवों के सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर गए गुरुदेव जैसे गाय के बछड़े का जो खुर का गड्ढा होता है ना, उसको कोई पार कर ले बस पदम उसमय प्लवा जो प्रभु मेरे बाबा पांडवों के रक्षक उनकी कथा संक्षिप्त तो सुनू ये नहीं हो सकता बाबा की बात छोड़िए मैं तो अपनी बात कहते हैं द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट मदंगम संतान बीजम कुरु पाण्डवाराम जुगोपुक्षिंग चक्रो मातुषमे शरण गौरवर पांडवों के वंश को आगे चलाने का बीज बचा था मैं और नौ मास पूर्ण कर रहा था मातृगर्भ में तो अश्वत्थामा जी ने मुझे गर्भ में ही नष्ट करने का प्रयास किया ब्रह्मास्त्र चलाया हमारी मातुश्री रोती रोती गोविंद की शरण में जब आई तो प्रभु ने सूक्ष्म रूप लिया और मातृ गर्भ में प्रकट हो गए मेरी प्राण रक्षा कर दी अच्छा यहां परीक्षित बोलते हैं जगोप कुक्षिम ग्रो जबकि आपने पहले दिन कथा में सुना था कि भगवान ने परीक्षित को गर्भ में जाकर कैसे बचाया बोले अपनी गदा घुमाई प्रभु ने अपनी गदा को परीक्षित के चारों तरफ घुमाया और उनकी प्राण रक्षा कर दी और यहां परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि मुझे मारने को ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो गोविंद गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मुझे बचाया तो गड़बड़ हो गया भगवान जब बचाने गए तब सुखदेव जी ऋषि सूत्र जी बता रहे हैं कि प्रभु ने अपनी गदा से परीक्षित को बचाया और यह परीक्षित जो गवाह है बिल्कुल दृष्टा देखने वाला वो कह रहा है मुझे भगवान ने सुदर्शन चक्र से बचाया चक्रों ये तो तकलीफ हो जाएगी एक ही बात को दो बात दो बार दो रूप में कैसे कहें तो भागवत के टीकाकारों ने बड़ा सुंदर इसका भाव प्रस्तुत किया है कहते नहीं भगवान ने अपनी गदा से ही परीक्षित को बचाया था पर गोविंद ने परीक्षित की रक्षा में अपनी गदा इतनी तीव्र गति से चारों तरफ घुमाई कि नन्हे परीक्षित को वो गदा ही चक्र के रूप में दिखाई दी होगी बोलो जय श्री कृष्ण लेकिन वो गदा ही थी चक्र नहीं था तो परीक्षित कहते जुगोपुक्षिम ग्र प्रभु ने सुदर्शन चक्र से मुझे बचाया उनकी कथा में संक्षिप्त कैसे समझ सकता हूं आप सविस्तार बताएं महाराज आपने रोहिणी नंदन बलराम जी का नाम बताया और देवकी माता के साथ में पुत्र में भी आपने बलराम का ही नाम लिया तो प्रभु जी देवख्याम गर्भ संबंध कुतो देहांत बिना एक ही व्यक्ति बिना दो तो बार जन्म लिए दो माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है आप जरा स्पष्ट कर दे बताओ ना विस्तार से गुरुजी। राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव के नेत्रों में अश्रु गदगद हो गया मन में सोचने लगे मैंने स्रोता बहुत देखे पर ऐसा स्रोता नहीं देखा ही? हम लोग तो तीन घंटा सुबह और तीन घंटे शाम को सुनते हैं कथा तो तीन घंटे में पैर भी कई बार बदल लेते हैं कई भक्त तो बेचारे जलपान भी कर लेते हैं कई चाय की चुस्की भी बीच में ही लगाए आते हैं कई लोग तो सेल फोन पर मार्केटिंग भी कर लेते हैं शेयर मार्केट का भाव क्या है तीन ही घंटे में होता सब काम और भी कोई छोटा बड़ा काम हो तो वो भी लेकिन परीक्षा चार दिन से कथा सुन रहे हैं और एक बार भी मैंने इनके चेहरे पर आलस नहीं देखा एक बार भी इसने आसन नहीं बदला एक बार भी पानी नहीं पिया और मैंने थोड़े शॉर्ट में कर ये कथा तो कहता विस्तार से श्रोता बहुत देखे भगवान सुखदेव जी मस्कुराखन के बोले राजन इतने दिन से आप कथा सुन रहे हैं आपको भूख प्यास लगी होगी क्योंकि आपके पीछे जो संत लोग बैठे हैं ना यह सब तो महान मनीषी है कुछ ना मिले ना दस पांच दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितने तो ऐसे हैं कि कई की वर्ष बीत जा बिना पानी पिए पर आपको तो यह सब अभ्यास नहीं है मैं ऐसा है कृष्ण कथा आपको सुनाऊंगा अभी पांच मिनट का मैं थोड़ा विश्राम देता हूं आप जलपान कर लो भूख प्यास लगी होगी राजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि नहीं साथी दुस्सहा त्यक्मपि बाधतेम त्वन्खाम बोझ अक्षुतम हरि कथा मृतम शुभदेव जी कहते मुझे परीक्षितन का मुझे भूख नहीं लगती प्यास नहीं लगती भगवान क्योंकि पिवंतम त्वन मुखाम बोझ अतम परमात्मा की परम पावन कथा आप सुना रहे हैं आपके मुखरूपी चंद्रमा से भगवान की अमृतमय कथा बरस रही है और मैं कानों के माध्यम से उसको पी रहा हूं किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो कोई और चीज खाकर मुंह चिपकना क्यों करे किसी को अमृत पीने को मिले तो कोई ही गंदा जल क्यों पिए आप तो मुझे विस्तार से कहे भगवान सुखदेव प्रभु के मन में यह भाव जगा अरे राजन तुम्हारे जैसे स्रोता मुझे मिल जावे तो मैं सात दिन क्या सात महीना नोनुष्टोभ सुनाता रहूं बोलो जय श्री कृष्ण ये सत्संग में रुचि का होना संत कृपा और भगवंत कृपा दोनों का प्रत्यक्ष रूप है बिनु सत्संग विवेक न हो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई यहां से पहले जो मैं कथा कर रहा था ना अभी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल में कथा थी सात तारीख से तेरह तारीख तक वहां से कुछ लोग सुनने भी आए कथा तो वहां कथा का समय था दस बजे से चार बजे तक बीच में थोड़ी देर विश्राम होता पर वहां श्रोता आते थे कथा सुनने सवेरे सात बजे मैंने देखा ये श्रोता सात बजे से श्रोताओं का आगमन शुरू हो जाता कथा के लिए कथा शुरू होनी है दस बजे से चार बजे तक बीच में आधा पौना घंटे का विश्राम मैंने पूछा इतना जल्दी क्यों आ जाते हैं तो बताए महाराज यहां संतों का समागम इस तिथि में होता है प्रतिवर्ष लोगों को ऐसी आदत पड़ गई है कि जितने भी लोग हैं वो दस दिन की छुट्टी ले लेते हैं पहले से और प्रातः सात बजे से ही आ जाते हैं इधर थोड़ी सेवा भी करते हैं और इधर ही फिर भंडारा लंगर प्रसाद लेते हैं शाम को कथा सुन के रात्रि में कीर्तन करते हैं सबेरे से फिर कथा शुरू कथा के प्रति रुचि का होना ये गोविंद की कृपा के बिना संभव नहीं है बिल्कुल सही बात है राज परीक्षित ने सात दिन आसन नहीं बदला था जलपान करना तो दूसरी बात है ऐसी उनकी मनस्थिति सुखदेव जी कहते हैं धर्म की जब हानि होती है पापाचार अनाचार जब बढ़ने लग जाता है तब तब धर प्रभु विविध शरीरा मेरे गोविंद अनंत रूप लेकर के आते हैं किसी भी रूप में आ जाते हैं गाय का रूप लेकर पृथ्वी देवताओं के साथ में ब्रह्मा के पास गई ब्रह्मा बोले क्या हुआ बोले मैं रसातल में जाने वाली हूं पाप बढ़ रहा है अत्याचार बढ़ रहा है ब्रह्मा ने कहा बेटी तुम दो मिनट रुको मैं जरा भगवान से बातें तो कर लू ब्रह्मा ने आंखें बंद करी और मन की डोर गोविंद के चरणों तक पहुंचाई और एक मिनट मौन देकर दूसरे ही मिनट आंखें खोल दी पृथ्वी बोले क्या हुआ बोले मेरी बात हो गई मेरी वार्ता हो गई क्या कहा प्रभु ने बुल बस देव रहे साक्षात भगवान पुरुष पर मेरे पुराण पुरुषोत्तम जो पर श्रीमन नारायण हैं वो मथुरा में वसुदेव जी के घर पुत्र बनकर आएंगे ऐसे मेरे हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई है हाँ गिरम समाधव गगने समीरिताम निसम समीरता बेधात्रुवाच और भगवान की जो माया है ना विष्णु और माया भगवती जहां सम्भोहितम जगत वो भगवती माया मालूम है माया भी यशोदा के यहाँ गोकुल में पुत्री बनकर आएगी भैया हम लोग भी सावधान हो जाएं हम सब देवता क्या करें मालूम कोई भगवान के बेटिया बन के चलें कोई नाती पोते बनकर चलें कोई भगवान के दरबान बन जाएं ऐसे प्रभु की सेवा में सबको सहयोगी बनना है ब्रह्मा ने आदेश कर दिया और चले गए शत्रुघ्न जी के द्वारा बसाई गई जो मधुपुरी मथुरा है कालांतर में इस मथुरा में एक बड़े धर्मावलंबी राजा हुए नाम था उग्रसेन, बहुत धर्मात्मा है ब्राह्मणों का सत्कार करते संतों का आदर करते ये उनकी मनस्थिति पुत्र नहीं था मन में थोड़ी चिंता है मथुरा की बगल में ही गांव है ना सौरी बटेश्वर की बगल में वहां का राज्य मिला था मथुरा वासी सूरसेन जी को सॉरी गांव है आज भी है सॉरी सॉरी गांव वहां के राजा थे सूरसेन मूलतः तो मथुरा नगरी के ही थे पर राज्य उनको वहां का मिला था उग्रसेन जी ने यज्ञ किया पत्नी गर्भवती हुई और वे जब बन में गई सहेलियों के साथ में वहां सुनो एक राक्षस रहता द्रुमिल राक्षस ने उनकी पत्नी को देखा उसके उसकी छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ी तो कंस प्रकट हो गए ब्राह्मणों ने विरोध किया ये बालक तो बड़ा भारी महाराज राज राजद्रोही होगा धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा और तो गुरु बोले नहीं नहीं ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए अल्लता पत्रों में लपेट कर उसको यमुना में प्रवाहित कर दिया वसुदेव के पिता सूरसेन जी यमुना में भजन कर रहे थे उन्होंने बच्चे को लिया पाला और घर पे लाए नाराजी से ज्ञात हुआ कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूं बन में चला गया बड़ी तपस्या की शंकर बोले क्या चाहिए बोले ये बर दे दो कि मैं मरु कवि नहीं शंकर जी बोले ऐसा वरदान देना हमने बंद कर दिया पहले बहुत दे दिया तुम लोग हमसे ही वरदान लेते हो हम कोई तकलीफ देते हो अब नहीं फंसेंगे हमको देवताओं ने समझा दिया है। शिवजी बड़े भोले हैं ना आंसू शीघ्र तो बड़ी जल्दी खुश होते हैं। बेल पत्थर चढ़ा दो तो भी खुश हेडपंप का पानी चढ़ा दो तो भी खुश तीन पत्ते का बेल पत्र चढ़ा दो चिनिया बादाम चढ़ा दो घंटा चुरा के भाग जाओ एक चोर ने देखा शिव जी के मंदिर पे दस किलो सोने का घंटा है हा आ गया बोले छोटे मोटे कुंडल फुंडल बहुत चराये ये सोने की घंटी मिल जाए इतने छोटी चोरी बंद ताला वाला तोड़ के मंदिर में घुस गया भीतर लेकिन वो घंटी ऊंची थी हाथ पहुंचता नहीं आपने देखा हो किसी किसी मंदिर में शिव महाराज की पिंडी बड़ी ऊंची होती है कोई कोई शंकर बड़े ऊंचे होते हैं हां गुवाहाटी में तो ऐसे शिवजी हैं कि उनको लोग ऐसे करें तो जेठ में ही नहीं आते बड़े मोटे और बड़े ऊंचे हैं अब चोर ने सोचा इस पर ऊपर चढ़ जाऊ तो घंटी हाथ में आ जाएगी तो शिवजी के ऊपर चढ़ गए और शिवजी पर चढ़कर जैसी घंटी उतारने लगा सोने वाली तो सो शंकर जी प्रकट हो गए त्रसूर लेकर के भगवान शिव प्रकट हो गए बोल बास बास बास भगत बरदान मांगो क्या चाहिए क्या चाहिए मैं बहुत खुश हूं चोर घबरा बाबा मैं कोई भगत भगत नहीं हूं महाराज मैं तो चोर हूं एक घंटे चुराने आया था शंकर जी बोले फालतू बात नहीं करते कोई तीन पत्ते का बेल पत्र चढ़ा के ही पूजा मान लेते हैं कोई एक लोटा हैंडपंप का पानी चढ़ा के चलते बनते तुम कितने ऊँचे भगत तो पूरा शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया तू तो मांग ले हम दे देंगे बताओ इतना दयालु दुनिया में कोई है आज शिव चतुर्दशी है लगने वाली है भगवान शंकर परम करुणाशील हैं और कई बार तो बरदान ये देते दे हैं दे। इतना देवताओं को पड़ता है ये तो देख के चल दिए देवता कहते हैं बाबा सोच तो लिया करो बोल भैया अपन ना आगे दे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं जिसने हमसे कुछ कहा प्रेम से बस अपन तो देते ही बनते शंकर जी बोले अब नहीं करते अपने ऐसी गलती देवताओं ने समझा दिया तो बोले महाराज मेरी प्रतिज्ञा तो बेकार चली जाएगी नहीं नहीं बेकार क्यों जाएगी हम बोलते ना तुम भगवान के हाथों से मरोगे मनुष्य के हाथ से नहीं मरोगे बस अब तो हजर मर हो गए ना लेकिन मुझे मारने वाला भगवान है कि मनुष्य ये पता कैसे चले शिव जी बोले धनुष ले जाओ इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता जो धनुष तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता कंस ने आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी महाराज अकाश्र बोमा बड़ी भारी सेना एकत्रित कर ली उतना जी भी थी उसमें आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी यज्ञ चल रहा था यज्ञ विध्वंस कर दिया ब्राह्मणों का अपमान कर दिया संतों का अपराध कर दिया सब दौड़े दौड़े आए महाराज कंस आ गया उस उग्रसेन ने बुलाया सुनो तुमने विपरों का अपराध किया चलो कोई बात नहीं तुम आ गए तुम्हारा ही घर है आपत्ति नहीं पर इनसे क्षमा मांगो कंस ने कहा इनसे क्षमा मांगो पिताजी सुनिए पिताजी बोले क्या है बोले चलिए जेल में डालकर डबल ताला लगा दिए चाचा जी बोले क्या कर रहे है? बोले आप भी चलिए उनको पकड़ के डबल ताला फिर लगा दिए चाचा जी और पिताजी दोनों जेल में बंद और जितने उनके अनुयायी थे धर्मात्मा सबको दूसरे जेल में डाल दिया अपना सेनापति अपना महामंत्री अपना सब कुछ एक अधिकार कर लिया ढिंडोरा पीट दिया कोई यज्ञ नहीं कोई पूजा नहीं कोई पाठ नहीं जो कुछ हूं केवल मैं हूं यज्ञ करना है कंसाए स्वाहा बोलो अनुष्ठान करना है कंस महायज्ञ करो चारे लोग क्या करें माला जपते हैं छुप करके त्राही त्राही मत की पूरी मथुरा में पूरे प्रदेश में एक बात कहूं कोई कितना ही बड़ा दुष्ट हो आखिर दिल तो सबको होता है ये बड़े बड़े दुरात्मा जीवों के मन में भी कभी कभी करुणा जगती है आजकंश जब महल में जा रहे थे स्वस्थ मन से तो उसने महल में प्रवेश करते ही एक परम सुंदरी युवती को बैठे देखा आंखों में आंसू थे महामंत्री ने पूछा आप जैसा कठोर दिल आंसू बोले सामने जो बैठी है ना जानते हो कौन है ये मेरी लाडली छोटी बहन देवकी है मेरे चाचा जी की बेटी देवक महाराज की पुत्री इतना डरती है मंत्री जी हमसे ये मेरे सामने कभी आती नहीं इसको लगता है कि ब्रह्मा ने दुनिया में बुरे लोग जो बनाए उसमें सबसे ज्यादा बुरा मेरे भैया कंस को बनाया क्योंकि कहती है मेरे पिताजी और ताऊजी दोनों को कंस ने जेल में डाल दिए पर महामंत्री मैं इसको पिता की कमी खलने न दूंगा बड़ी धूमधाम से बहन का विवाह करूंगा बसदेव जी के साथ में देवकी जी का विवाह कर दिया ये सातवीं पत्नी है और महारानी देवकी जब उनकी भारज्या के रूप में पाणी ग्रहण हो गया देवख महाराज और उग्रसेन जी भी जेल से पधारे महाराज देवख ने कितना बड़ा दहेज दिया भागवत में बड़ा वर्णन कितने हाथी कितने घोड़ा कितने गाड़ी भर के गहना कंस ने और मिलाए क्योंकि मेरा यश बढ़े बसदेव देवकी को विदा करने जा रहा है स्वयं व्रत को चला रहा है एक बात बताऊं? देवताओं का और माताओं का स्वभाव एक जैसा होता है हमारी बहनें भी मन में किसी बात को छुपा नहीं पाती तो देवता भी छुप छुपा सकते नहीं है हाँ एक जैसी प्रवृत्ति है इसलिए देवता भी इनको प्रणाम करते हैं। अब देवता थोड़े चुप रहे आते तो क्या बिगड़ जाता लेकिन बोल गए पथि प्रग्रहिणम कंसम आभा शरीर बास्तम स्तमो गर्भो देवता कहते हैं अरे कंस जिस बहन देवियों को विदा करने जा रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा आठवीं बेठी काल होगी नहीं कहा बेटा काल होगा नहीं कहा अस्यास्म अष्टमो गर्भ हो इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा और शरीर को आत्मा मानने की गलती जो करते हैं ना वो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़ा कुत्सित कार्य भी हंस के कर लेते दो मिनट पहले जिसके प्रति पुत्री जैसा भाव है उसी बहन के सिर के के पकड़कर नीचे खींच लिया और मन में सोचा मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को जिंदा ही न छोड़ूंगा तो काल पैदा कहां से होगा तलवार लेकर मारने दौड़ा वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा और कुछ पंक्तियां बड़ी सुंदर कही है वसुदेव ने सुनने लायक श्लाघनीय गुण शौर भवान भोजय सस्कर सकथम भगनी स्त्रिय मुद्दा पर्वणि आप जैसा मनीषी आप जैसा विद्वान आप जैसा महान अतिरथी वीर अवला नारी पर तलवार से वार करे शोभा नहीं देता क्योंकि नारी तो अवध्या है नारी तो पूजनीय है उसमें भी छोटी बहन जिसका कन्यादान अपने हाथों से किया जिसके हाथ में कालावा बंधा है विवाह का आप जैसा वीर उसको मारे ये शोभा नहीं देता ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कृष्ण का आपने सुना नहीं इसका पुत्र मेरा काल होगा तो बसदेव जी बोले काल से बचोगे क्या क्योंकि मृत्युजन्नतांबीर देहे न सहजायते अद्यवाप्दान वृत्यु मृत्युर्वै प्राणिनं नम ध्रुव राजन जन्म जिसने लिया है तो हमारे साथ में हमारी मौत भी जन्म लेती है और अद्यवाप्य शांतर मृत्युर्वै प्राणिनं वही आज कल परसों हजार वर्ष बाद भी मरना तो सबको पड़ेगा प्रश्न जीने का नहीं है प्रश्न मरने का नहीं है प्रश्न यह कि जितने दिन अपन जीते हैं उतने दिन करते क्या हैं? आज इस राष्ट्र की दुर्गति का मूल कारण यदि कोई है तो केवल यही है कि हमने जन्मतिथि और मरण तिथि को याद कर लिया बीच वाला सब भूल गए जन्म तिथि पर गए फोटोग्राफर लेके माला चढ़ाई फूल चढ़ाया चले आए मरण तिथि आई तो फूल चढ़ाया दो मिनट मौन बैठ गए चले आए लेकिन जिसको फूल माला हमने चढ़ाई है पुष्प अर्पित किए हैं उस महापुरुष ने जीवन में किया क्या वो एक प्रतिशत भी अपने जीवन में हम नहीं उतारते वास्तविक श्रद्धांजलि तो तभी होती है जब उस महापुरुष के आदर्श को हम अपने जीवन का आदर्श बनाए जो हम नहीं करते स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कौन सी तिथि में जन्म हुआ किस तिथि में उनका ब्रह्मलीन हो गए ये भारत के अधिकांश लोग नहीं जानते क्योंकि जरूरी भी नहीं है लेकिन उन्होंने जीवन में आध्यात्मिक चेतना कैसे जगाई लोगों में पूरे विश्व में राष्ट्र गुरु के रूप में भारत को पुनः प्रतिष्ठित कैसे करने का प्रयास किया ये दुनिया जानती है आध्यात्मिक जगत में कैसी क्रांति की श्री विवेकानंद जी महाराज ने उसको लोग याद करते हैं तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग जाएगा हाँ बड़ा वीर बनता था बहन को मार दिया फिर तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है तुम्हें देवकी के पुत्रों से ही तो भय है नेहस्यास्ते भयम सौम्य यदा गाह शरीरणी पुत्रानुसम भयम उत्थितम देवकी के गर्भ से जितने पुत्र जन्म लेंगे मैं सब तुमको जन्म लेते ही देता जाऊंगा पर इसको छोड़ दो बसदेव ने सोचा इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है देवकी को बचाना जो बोला सब हां करता गया आठ बेटा नहीं हो जा जेल में रहना पड़ेगा मंजूर है सब और महारानी देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक द्व भी कंस ने उसको मार दिया गर्भसंगता दि में तो संकेत मिलता है कि एक बार तो कंस ने छोड़ दिया था पर नारद जी ने एक से आठ और आठ से एक सब एक ही बता दिया तो उसने मार दिया पर दूसरा बालक भी मार दिया तीसरा भी मार दिया चौथा पांचवा छठवा भी मार दिया अब देवकी माता के गर्भ में सातवां बालक आ रहा है बोलो जय श्री कृष्ण बर प्रभु ने योग माया को बुलाया और कहा देवी देवकी के गर्भ में जो सातवा बालक है वो मेरे शेष जी हैं राम अवतार में जो छोटे भाई लक्ष्मण जी थे ना वही अवतार में बड़े भाई बलराम बन के आ रहे हैं हां भगवान राम जब चौदह बरस को बन में गए तो लक्ष्मण तो चौदह वर्ष सोए ही नहीं थे ऐसा लिखा है लक्ष्मण जी सोते ही नहीं थे भगवान राम जब सोते तो लक्ष्मण पंखा करते आधी रात जब बीत गई तो राम की नींद खुली लक्ष्मण आप अभी सोए नहीं लक्ष्मण बोले सो जाऊंगा थोड़ी और सेवा कर लूं प्रभु दो बजे फिर नींद खुली लक्ष्मण अभी सोए नहीं थोड़ी और सेवा कर लूं ना जी कई बार ऐसे हो गया तो राम जी थोड़े डांट करके बोले देखो हम बड़े भाई हैं बड़े भाई की बात माननी चाहिए कि नहीं जी जाओ चुपचाप सो जाओ हमारा आदेश है लक्ष्मण जी सोते तो थे नहीं इनके डर की वजह से चुपचाप जाके लेट गए और रोते हुए मन में सोचने लगे मत करने दो सेवा छोटा हूं ना इसलिए कुछ बोल सकता नहीं अगली बार बड़ा बन के आऊंगा फिर बताऊंगा वही लक्ष्मण जी हाँ बलराम जी बन के आ रहे हैं अब आज से तो रसगुल्ला की कथा शुरू हो रही है ना जी तो कथा आवेगी कि कृष्ण बलराम दोनों भाई जब गऊ चराने के लिए गए गोपाष्टमी का दिन था पहले दिन गौ चराने गए तो आज बलराम जी को बहुत अच्छा लगा एक वृक्ष के नीचे छाया में बट वृक्ष के नीचे बलराम जी बैठे ग्वाल बाल सब बछड़ो को घेर रहे बलराम ने कन्हैया को देखा बोले लाला यहां पर आ कन्हैया बोले कहा बात बोलो जल्दी आ और गोविंद जब आ गए तो उनको पकड़कर अपनी गोद में सुला लिया और पंखा करने लगे एक हाथ से सिर को दबा रहे हैं धीरे धीरे दूसरे हाथ से पंखा कर रहे हैं गोविंद बोले भैया जी आप बहुत देर से पंखा चल रहे हैं आप थक गए होंगे रहन देव बलराम बोले ना हारे चुप है पंखा कर रहे हैं भैया जी आप इतनी देर से इसका चिंतन और ज्यादा बढ़ने लगे कंस ने कहा महाराज जी आठवा आने वाला नाराजी बोले यही तो चिंता मुझे सता रही है वो आकाशवाणी बोलती थी कि आत्मा मेरा काल है महाराज अब आप ये तो बताओ आत्मा जन्म लेती भागने लगे तो मैं पहचानूंगा कैसे नाराजी बोले वो काला काला होगा मुरली वाला होगा देखने में छोटा पर पेट में डेढ़ हाथ की डाढ़ी वाला होगा इतना डरा गए कंस को कि भोजन करने बैठे सो दाल में भी काला जीरा कृष्ण दिखता है पानी पीते हैं तो गिलास में भी मुरली धर दिखाई देता है चौबीस घंटे इसका चिंतन इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया और जितना चिंतन ज्यादा बढ़ेगा उतना गोविंद जल्दी मिलेगा कल सुन थे ना आप प्रसंग में हा देवताओं को पता चला और सुनो एक और मीठी बात आपके बताए आजकल माता देव की जितनी सुंदर दिखती हैं उतनी पहले कभी थी ही नहीं भागवत में लिखा है सादेव की सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे माता देवकी आज इतनी सुंदर क्यों लगती हैं कि त्रिलोकी नाथ सर्व जगन निवास आज देवकी माता के गर्भ में जो है हाँ। कुछ लोग कहते हैं भगवान कभी गर्भ में आते हैं क्या आजकल तो गली गली में नए नए धर्म पैदा हो गए न कल युग में कलयुग के पाखंड से लुप्त हो सदग्रंथ दम भी नीजम तिकलिकर प्रकट किन्न बहुपंथ नए नए धर्मों का आविष्कार हो गया है हा अब तो भगवान ही रक्षा कर सकता है मैं कहीं कथा कर रहा था एक सज्जन मेरे पास आए बोले आपसे शास्त्रार्थ करना है मैंने कहा हम तो शास्त्र ही नहीं जानते तो अर्थ क्या करेंगे नहीं नहीं आपसे कुछ नहीं। आदान प्रदान करना है विचारों का मैंने कहा कर लो भाई जी बोले आप लोग राम जन्म मनाते हैं कृष्ण जन्म मनाते हैं और उनको फिर भगवान भी कहते हैं एक बात बताओ भगवान कभी किसी के गर्भ में पेट में आता है क्या मैंने कहा भले आदमी पेट में आने से जो भगवान ही नहीं रहे वो भगवान ही नहीं होता बोलो जय श्री कृष्ण मैंने कहा एक घंटा नहीं दो मिनट नहीं पूरा नौ महीना वो गर्भ में रहता है फिर भी 120 परसेंट भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ नहीं करे जन्म कर्म चुमे दिव्यम एवं यो वे मेरा जन्म दिव्य है मेरा कर्म दिव्य है तो जिस गर्भ में मैं आता हूं वो गर्भ भी दिव्य है तो गर्भ में आने से भगवान नंबर दो पे आ जाए ऐसी बात नहीं है वो तो एक सौ एक नंबर पर ही रहता है भागवत में लिखा है कि दुनिया में सबसे छोटी चीज यदि कोई है तो भगवान है। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज कोई है तो केवल कन्हैया है केवल भगवान है अणोरणीयान महतो महियान ऐसा लिखा है भागवत चैंती के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू और हाथी के कंठ में बंधा हुआ घंट इन दोनों की आवाज मेरे गोविंद को सुनाई देती है बोलो जय श्री कृष्ण अब कितनी बड़ी चेंटी कितना बड़ा उसका पैर कितना बड़ा घुघरू और कितनी उसकी आवाज यह भी वो सुनता है और हाथी के गले में मंदे बहुत बड़े घंटे की आवाज भी सुनाई देती है क्योंकि उसको चैंटी के घुंगरू की आवाज सुनने को आना नहीं पड़ता वो चैंटी के अंदर भी रहता है बोलो जय श्री कृष्ण तो गर्भ में क्यों नहीं रह सकता देवताओं को पता चला कि भगवान आने वाले तो भगवान की स्तुति गाने के लिए देवता आ गए हाँ और सुनो ये भागवत के दसवें स्कंद का जो दूसरा अध्याय जिसको अभी हम सुना रहे हैं इसका नाम है गर्भस्तुति विष्णुस्तुति नाम नहीं है इसका नाम कृष्ण स्तुति नहीं है नाम है गर्भस्तुति क्यों वो क्या हुआ एक बार ये गर्भ रोता रोता भगवान की शरण में गया भगवान ने कहा कौन है सेनापति बोले कोई गर्भ जी आए हैं कन्हैया है बोले कहिए गर्भ जी अब वो बोले कम और रोबे ज्यादा भगवान बोले क्यों रोते क्या तकलीफ है सिर पे हाथ रख दिया उसको बिठाया क्या कष्ट है तुम्हें बोले जितने महामंडलेश्वर है सब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए जितने प्रवक्ता हैं प्रवचन करने वाले हैं सब मेरे पीछे पड़ गए जितने महात्मा हैं जितने संत हैं जितने जगत गुरु हैं सब मेरे पीछे डंडा लेकर पड़ गए बोले क्यों बोले पांच मिनट भी कोई उपदेश करेगा तो एक बात जरूर कहेगा ऐसा कर्म करो जिससे गर्भ में कभी नहीं आना पड़े गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यती गर्भवात जैसा दुख न कभी हुआ न कभी होगा गर्भ में मताओ मुक्ति पाओ मैं इतना बुरा हूं तो आपने मुझे बनाया क्यों भगवान बोले हे गर्भ जी सारी दुनिया तुम्हारी निंदा करती है जी लेकिन हम जब गर्भ में आएंगे तो देवता भी तुम्हारी स्तुति गाएंगे तुम्हारे उसका नाम हो जाएगा गर्भस्तुति इसलिए यह विष्णु स्तुति नहीं है गर्भ की स्तुति है सीधी बात क्या है कि मेरे गोविंद से जिसका संबंध जुड़ जाए वो हर चीज बंदनीय हो जाती है चाहे वो गर्भ ही क्यों ना सही बोलो जय श्री कृष्ण तो निंदा का पात्र जो गर्भ है उस गर्भ का भी तो मान बढ़ाना था प्रभु को और रामायण में तो एक बड़ी विचित्र बात लिखी है भागवत में तो कल हम ये मान लें कि चलो भगवान घंटे दो घंटे पहले ही आ गए होंगे लेकिन रामायण जी में तो लिखा है कि जिस दिन से श्री राम माता कौशल्या के गर्भ में आए तब से नितनब मंगल मोद बधाए जिस दिन से राम जी गर्भ में आए हैं उस दिन से नितने मंगल हो रहे हैं आहा बधाइया हो रही हैं तो जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वे उनका जन्म भी दिव्य है कर्म भी दिव्य है तो जिस गर्भ में मेरे गोविंद आते हैं वो गर्भ भी दिव्य है वो गर्भ भी मंगलमय है इसलिए देवताओं ने भगवान की बहुत सुंदर गर्भस्तुति गाई बड़ी सुंदर गर्भस्तुति इसका नाम गर्भस्तुति है अच्छा आप लोग मेरे संग थोड़ा गर्भस्तुति का गान करें और भगवान से कह महाराज दो बजे से पीले पीले पहन करके बैठे थे जल्दी पधारो आइए भाव से गाते हैं सत्यपरम त्रि सत्यम सत्यो निहित सत्य सत्यमृत सत्यत्मक प्रपन्ना देवताओं ने बड़ी सुंदर स्थिति गाई आप सत्यव्रत हैं आदिमध्या तो सत्य हैं, त्रिकालाधित तो सत्य हैं आपके चरणों में प्रणाम करते हैं शायद बार बार सत्य कहने का उनका अभिप्राय यह रहा होगा कि आपने जो वचन दिया है कि मैं आप लोगों को भयमुक्त करूंगा इसको मामा समझ के कदाचित छोड़ न देना हे अम्बुजाक्ष आपके चरणों का जो आश्रय ले लेते हैं वह व्यक्ति भव सागर को ऐसे ही पार कर जाते हैं गोवत्स पदम भवाब्धि आपको हम बार बार नमन करते हैं बार बार वंदन करते हैं देवताओं ने अनेक प्रकार के उद्धरणों के माध्यम से गोविंद की स्तुति गाई और अंत में मातुशत्री भी आश्वस्त कर दिया दिष्ट्याम्बरे कुक्षगत परपमानशेन साक्षात भगवान भवायन आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है माता प्रभु अपने चतुर्व्यूह अवतार में आए हैं अपने अंशों के साथ में आए हैं इसलिए तुम्हें कंस से बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है प्रभु तुम्हें संरक्षण देंगे आपका यश प्रवर्धन करेंगे अब तो महाराज पूरी परिस्थिति बदलने लगी कहते हैं जो जो प्रभु के जन्म का समय निकट आता जा रहा है दुष्ट लोगों के मन में भी निर्मलता बढ़ती जा रही है भाद्रपद मास में नदियों का जल कभी निर्मल नहीं होता लेकिन गोविंद के आगमन की खुशी में नदियों के जल में भी निर्मलता बढ़ गई धीरे धीरे आ रहा है भाद्रपद महीना दशों दिशाएं आनंदित हैं ऋषि लोगों ने जगह जगह से अपनी समाधियां छोड़ करके गोकुल की ओर आना प्रारंभ कर दिया है क्यों उनकी समाधि में उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि गोविंद आने वाले हैं और इस अवसर को हम चूकना नहीं चाहते आह लोगों के मन में उत्साह बढ़ रहा है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार आज कौन सा बार है मेरे गोविंद के प्राकृति का दिन भी बुधवार है कन्हैया ने सोचा माता देवकी को सुख तो इसलिए मिलेगा कि उनके हमें अवतरित हो रहा हूं जी को आनंद इसलिए मिलेगा कि उनका स्तनपान पान करूंगा उनकी गोद में खेलूंगा लेकिन जिस रोहिणी ने देवखियों के लिए इतना बड़ा त्याग किया उसको क्या मिला इसलिए गोविंद ने सोचा कि मेरे अवतार के समय नक्षत्र रोहिणी ही होना चाहिए इसलिए रोहिणी नक्षत्र को गोविंद ने चुना अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष बुद्ध मार नक्षत्र रोहिणी रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे गोविंद प्रकट हो गए योग माया ने पूरे ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ले रखी है मैं नहीं चाहूं जब तक कुछ नहीं होगा सूर्योदय का तो प्रश्न ही नहीं उठता पर एक बात बताऊं अष्टमी तिथि को चंद्रोदय भी ठीक मारा बजे होता है तो जिस समय गोविंद का प्राकृत्य हुआ उसी समय आकाश में चंद्रोदय हुआ और चंद्रमा घटाओं में छुपकर के झांकी को देखने के लिए उत्साहित लालयित है और गोविंद जैसी देखो कंस भी सो रहे हैं उनके पहरेदार भी सो रहे हैं सब सैनिक प्रसैनिक भी सो रहे हैं पूरे ब्रजमंडल में पूरे संसार में सब लोग सो रहे हैं केवल वसदेव देव की जगह है और आकाश का चंद्रमा आनंदित हो रहा है और गोविंद जब प्रकट होकर के पधारे हम लोग सब नेत्र बंद करें एक क्षण और कन्हैया की उस झांकी का दर्शन करें तमद्भुतम बालकम उज क्षणम तमुतम बालकम उज क्षणम पीतांबरम सागम इतनी सुंदर झांकी है अद्भुतम बालकम अम्बुज क्षणम दृष्टवा वसुदेव देव की दोनों ने उस अद्भुत बालक को देखा सुंदर के नेत्र हैं संख जैसी ग्रीवा है कमल जैसी आंखें हैं बिम्बाफल जैसे ओष्ठ हैं मोती जैसे दांत हैं गुंगराली अलखा हैं बिजली को मात करने वाला पीतांबर गोविंद ने धारण किया है बड़ी सुंदर कर्धनी है लेकिन संख चक्र गापद्म धारण किए चतुर्भुजम संख्य गदायुध आयुधम श्रीमत्स्य लक्ष्म गलसो भी कौस्तुभम श्रीवत्स का चिन्ह है कौस्तु मणि धारण किए हैं संख चक्र गदापद है ऐसी सुंदर झांकी भेदुर्जमणि का हार है स्मित हास्य वसुदेव देव की दोनों ने गोविंद की झांकी को देखा महाराज वसुदेव ने जो स्तुति गाई है वो तो अद्भुत है ही लेकिन देवकी माता ने जो स्तुति गाई उसपे तो पूरा शास्त्र ही बन जाए के रूपम यहां ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीह साक्षात विष्णुध्यात्म दीप कितना बड़ा सदभाग्य है आज मेरा बड़े बड़े मनीषी बड़े बड़े तत्वज्ञ बड़े बड़े अमलात्मा समाधि के माध्यम से भी जिनको जानने में असमर्थ रहते हैं जो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निह रूप से भी जाना जाता है जो साक्षात ब्रह्मक ज्योति है जिस पर माया का कभी कोई असर नहीं हो जाता, तो माया से तीत है और प्रकृति को जो अपने बस में रखते हैं प्रकृति का कभी जिस पर कोई असर नहीं होता वह परब्रह्म आज मेरे घर पुत्र रूप में आया मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूं नष्टेलो के द्विपरार्धावशाने प्रभु जब ब्रह्मा की द्विपरार्थ की आयु पूर्ण हो जाती है सारी दुनिया नष्ट हो जाती है सब लोग समुद्र प्रलयकारी समुद्र में डूब जाते हैं आप ही शेष रहते हैं चतुर्श्लोकी में भगवान ने स्पष्ट किया है मौत से कोई बच नहीं सकता मृत्यु कभी किसी को छोड़ती नहीं है मृत्यु बताम वीर देहे सहजायते मृत्यु प्राणिनाम ध्रुव वसुदेव जी कह रहे थे लेकिन उस मौत से भयभीत मनुष्य यदि आपके चरणों का आश्रय ले ले क्योंकि मृत्यो मृत्युव्याल पलायन लोका सर्वांग निर्भय नद्य तत्पादा प्राप्य अदृश्य स्वस्थः सेते ते माता देवकी कहती है कि मृत्यु के भय से भयभीत मनुष्य दसों दिशाओं में दौड़ता है यहां बच जाऊंगा यहां बचूंगा यहां बचूंगा लेकिन उसको अभय पद कहीं भी प्राप्त नहीं होता क्योंकि मौत तो हमारे साथ में है देहे न सह जायते लेकिन तत्पादाब तो प्राप्य अदृश्य आद्य स्वस्थ से ते मृत्यु आपके चरणों का जिस व्यक्ति ने आश्रय ले लिया आपका शरणागत जो हो गया वो स्वस्थ हो जाता है मौत को जीत लेता है स्वस्थ का मतलब मोटा होना नहीं है स्वस्थ का मतलब तंदुरुस्ती से नहीं है बल्कि स्वस्वरूपे स्थ स्वस्थ उसको अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है आपके चरणों का आश्रय लेने से देखो कृष्ण के चरणों की शरण में जाने से नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं ना वहां प्रपद्य मानस्य यथास्त सात भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध योगेश्वर संवाद में वर्णन आता है कहते हैं जीव जब ईश्वर के चरणों में आ जाता है तो भक्ति भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध उसको भक्ति भी मिलती है विरक्ति भी मिलती है और भगवत प्रबोध माने ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है और जिसको ये ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं नित्य शुद्ध मुक्त हूं शाश्वत हूं उसका मौत क्या बिगाड़ेगी इसलिए स्वस्थ से इतनी मृत्यु स्वाद इसका मतलब यह नहीं कि वो आदमी मरता ही नहीं अजर अमरी बना रहता है बल्कि मरने का जो फालतू बहम उसके दिल में बैठा है उस बहन से ऊपर उठ जाता है वो समझ लेता मरना जीना ये सब शरीर के धर्म में है मेरे नहीं है क्योंकि तो मैं सबसे परे हूं तो माता कहती है स्वस्थ वो स्वस्थ हो जाता है। गोविंद नमस्कार के बोले माता आप लोग स्वयं मनमंत्र में प्रश्नी और सत्मा थे बहुत तपस्या की थी मेरी मैं आपका पुत्र प्रश्न गर्भ बन करके आया था असल में क्या है कोई मुझसे यह बोल दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ तो मैं एक बार पुत्र बनकर वचन को पूर्ण कर देता हूं पर कोई ये कह दे कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए वहां फिर मुझे तीन बार आना पड़ता है आप आ जाओ तब तो, तो एक बार आ गया बात खत्म पर कोई कह दे आप जैसा हमको चाहिए तो मेरा जैसा मैं हो रहा हूं कि नहीं इसलिए मुझे तीन बार आना पड़ता है तो पहले प्रश्न गर्भ बन के आया फिर बामन के रूप में आया जब आप कश्यप अभी मैं कृष्ण बन के आ गया माताजी बोलनी वो तो बरोबर है महाराज आपको पुत्र बन के आने की प्रार्थना थी आप तो पिता बन कर पधारे हैं ये शंख चक्र ग लेखन के काय को आई भगवान बोले सुदर्शन तो इसलिए ले आई माता कि वो कंस महाराज है ना जन्म लेथनी मारने को चले आते हैं हमने सोचा जो ग्यारह वर्ष बाद करेंगे आज ही कर डालेंगे स्वप्न तो सुदर्शन ले आए मैं बोली वो तो ठीक है पर चार हाथ बाले थे गोद में कैसे ले सकते हो डर लगता है संकोच भी लगता है भगवान बोले मैं माता जी कहता हूं आप पुत्र कह दो बात खत्म गोद में लेने में तो संकोच लगता है ना प्रभु कन्हैया ने कहा सुन लीजिए अभी यदि कंस आ गया तो मैं मैं जो है बिल्कुल कंस को मार डालूंगा मेरे पास सब व्यवस्था है और आप ये चाहें कि मैं बालक मर जाऊं तो मैं आपकी रक्षा कौन से नहीं कर सकता बल्कि आपको मेरी करनी पड़ेगी बोलो बोले हम कैसे कर सकते हैं महाराज बोले गोकुल में पहुंचा दो अभी अभी माँ यशोदा ने बालिका को जन्म दिया है हमको उधर सलाखन के बालिका लग दे देना बोले हथकड़ी बेड़ियां लगी कैसे बोले परवाह नहीं जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं मेरा स्वभाव है बंधनों को खुलने का मेरा मतलब और कहते हैं बहु वह प्राकृत शिशु गोविंद छोटे से शिशु बन गए माता देव की उनको गोदी में लिया और गोदी में लेकर के पहले स्तन पिलाया दूध पिलाया कन्हैया को माता ने पहले दुग्ध पान कराया भूखे कैसे जाते गोकुल दूध पिलाना जरूरी था कि नहीं और इस बात की पुष्टि भगवान दसम स्कंद के उत्तरार्ध में करते हैं। हाँ भगवान के जितने भाई कंस ने मार दिए थे उन सब भाइयों को जब लेकर के आए ना आसन मरीचे सटपुत्रा प्रणायाम प्रथम इंतरे और वो भाई लोग जब आए और माता देवकी का स्तन पान करके चले गए तो वहां सुखदेव जी ने एक बड़ी मीठी बात कही है बोले पीत से सम कृष्ण के उन छो भाइयों ने माता देवखी जी का वही दूध पिया कृष्ण के पीने से बच गया था बोलो जय श्री कृष्ण यदि कृष्ण आज दूध न पीते तो वहां पीते शेषम ग्रत सुखदेव जी कभी ना कहते इसका मतलब मैया ने यहां दूध पिलाया था बहुत लाड़ से छोटे बन गए तो पिला दिया अब पता नहीं सूप रखा था डलिया रखी थी उसमें रख दिया बसदेव जी ने और गोविंद को लेने को हाथ बढ़ाया सु हथकरी खुल गए कृष्ण को उठा करके चलने तैयार हुए बेड़ियां खुल गई छट करके ताले टूट गए दरबान सो गए मंत्री संतरी खंत्री सब सो गए महाराज तो गहरी निद्रा में हैं चंद्रमा घटाओं में छुपकर के गोपाल की झांकी को देख रहा है और लिखते हैं मंदम मंदम जलधरा मंद मंद बारिश होने लगी मंद मंद जल बरस रहा है इतना सुंदर भाव और जब गोविंद को लेखन के वसुदेव जी चल रहे हैं तो यमुना महारानी के मन में बहुत उत्साह जगा। मेरे को तो तो दर... क्योंकि ये तो है, है। हाँ। तो दर्शन करने की है। पर यह पता नहीं कि हमारा दर्शन तो तभी होगा ना जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे इसलिए गोविंद ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया और कहते चरण स्पर्श करके चले गए एक संत बड़ा सुंदर भाग लिखते हैं। एक महापुरुष लिखते हैं कि, कि यमुना जी ऊपर को चले क्योंकि कृष्ण जब उनके पतिदेव हैं तो तो बसदेव जी ससुर जी हुए कि नहीं और जैसे यमुना जी ऊपर को आई तो कन्हैया को देखने के चल रही थी ना कृष्ण को देखने की इतनी लालसा थी कि ससुर जी की दाढ़ी उसको दिखी नहीं कन्हैया ने अपने चरण से इशारा किया देख नहीं रहा ससुर जी जा रहे हैं बोलो जय श्री कृष्ण तो शर्म के मारे नीचे घूमट करके चली गई या तो ये समझे कि वो आई थी कृष्ण दर्शन करने को पर ससुर जी की डाड़ी देखी तो संकोच के मारे नीचे चली गई पीछे शेष जी महाराज आ रहे हैं मार्गम दद सि विय मार्ग दे दिया माता यशोदा के घर कन्या ने जन्म लिया है बड़ी पावन झांकी है वहां भी सब सो रहे हैं नंद बाबा गौशाला में सो रहे हैं, नदरानी महल में सेन कर रही हैं, दास दासियां सब सेन कर रहे हैं दास दासियां सब सो रहे हैं सेवा में लगे थे नंद रानी की सेवा में सब सेवा में ही सो गए महात्मा बसुदेव जी को जरा सी रोशनी दिखाई दे रही है नंद जी का जो महल है ना उसका एक द्वार यमुना किनारे है और दूसरा द्वार गोकुल के बीच में तो यमुना किनारे वाले द्वार से प्रवेश किए और पुराणांतर में तो यहां तक लिखा है कि वसुदेव ने जब नंद जी के घर में प्रवेश किया तो उनकी सिद्धि पर लगे हुए हीरों को देखकर के आंखें खुली की खुली रह गईं इतना वैभव है नंद महाराज के घर में कि बसुदेव ने उनकी सिद्धियों पर लगे हुए हीरे जवाहारात देख करके आश्चर्य व्यक्त किया नवलाख जन घर गाये हैं इसलिए बोलते हैं तथा आरभ्य नंद ब्रजह सर्व समृद्धिमान पूरा ब्रजमंडल समृद्धशाली था गोविंद के प्राकट के समय और वहां गोपाल को बड़ी तकलीफ से सुलाया कन्या को लेकर के झटपट चले और जैसे ही यमुना को पार करने लगे यमुना ने तो मार्ग दे दिया झटपट मथुरा में आए और वो कारागृह में प्रवेश करते जा रहे हैं। ताले बंद होते जा रहे हैं हथकड़ी बेड़ियां भी सब लग गईं जय श्री कृष्ण और कन्या ने रोना भी शुरू कर दिया क्यों जी क्या मतलब कन्हैया को लेकर के गए तो सारे बंधन खुले थे और माया को लेके आए तो योग माया तो थी वो कहते हैं जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं और सारे विरोधी सो जाते हैं लेकिन परमात्मा को छोड़कर जब माया का आश्रय ले लेता है तो बंधन में पुनः बंध जाता है और विरोधी सब जग जाते हैं यही तो माया और ब्रह्म का अंतर है और कुछ अंतर नहीं है लेकिन योग माया है ये चुटकी बजा दे तो हजारों को मार दे चुटकी बजा दे तो हजार बन जाए क्योंकि दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरतया मामे बजे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती ये माया बड़ी गुणमई है जो मेरे प्रबद्यमान हो जाए शरणागत हो जाए वो माया को जीत सकता है कंस को सूचना मिली वो दौड़े आए तो मुझे दो देव की बोली ये तो बेटी है। आपने मेरे सभी पुत्रों को मार दिया मैंने कुछ भी तो नहीं कहा इस कन्या को छोड़ दो इसके आश्रय से जीवन जी सकती हूं कंस ने कहा बेटा होना बेटी तो बेटी कैसे हो वैसे आकाशवाणी तो अस्यास्तम अष्टम हो गर्भ ही कहा था बेटा बेटी का नाम नहीं लिया लेकिन किसी ने कह दिया कान में कि आपने इसको बेटी समझकर छोड़ दिया तो इस बेटी का जो बेटा होगा वो आपको मारेगा बड़ी बड़ी समस्या है कंस ने देवकी के रुदन की ओर देखा ही नहीं कन्या को छुड़ा लिया पत्थर पर पटक दिया पर वो तो योग माया है हाथ से छूट गई मस्तिष्क पर चरण प्रहार करके अनंत आकाश में चली गई अष्टभु देवी बन गई बोलिए कायनीता कि हतया मंद जाय क्वर्वशत्रु मांसी कृपण वृथ कंस मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें तो क्या मिला वास्तव में तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है उसने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया यत्र पूर्व शत्रु मांसी कृपणान माता जी कौन से गांव में लिया नाम तो बता जाओ बोले यत्र गांव का नाम तो नहीं बताऊंगी लेकिन जन्म ले चुका चौरासी कोष के ब्रज में ही कहीं कहते हैं कंस चरणों में गिर पड़े माफिया माफी मांगने लगे गलती हो गई बहन जी और हमारे यहाँ ब्रज का एक बड़ा सुंदर साहित्यिक ग्रंथ है नाम है ब्रजविलास ब्रजविलास में तो इतना सुंदर उपदेश दिया है कंस ने देवकी को पर उपदेश कुशल बहुत ए राक्षस लोग भी बड़े ज्ञानी होते थे बड़े विद्वान होते थे पर स्वयं के जीवन में उसको उतार नहीं पाते थे यही कमी थी देवकी से बोला तुम कोई चिंता मत करना आत्मा थोड़ी मरती है शरीर ही तो मरता है आत्मा पर नित्य अजर अमर और शाश्वत है अब ये बातें तो हो गई हैं। मथुरा की आप मेरे संग अभी गोकुल चल रहे हैं मैंने कल आपसे विशेष रूप से कहा था और उसका प्रतिपालन आपने बड़ी निष्ठा से किया है दिल्ली आदमी तो तीन बजे कथा शुरू होती है नंदो सब के दिनों रात के ग्यारह ग्यारह बज जाते हैं। लेकिन 11 बजे तक भी पेंड्रॉफ साइलेंस लोग बड़ी शांति से सुनते हैं कथा और तो मैंने आपसे कहा था कि मैं तीन बजे से सात बजे तक पूरी कथा करने का प्रयास करूंगा तो मुझे लगता है कि आप बहुत शांति का दान दे रहे हैं आगे भी ये दान मुझे देते रहेंगे आगामी आधा पौना घंटे गौखम में परिस्थिति बदली है ध्यान से सुनना अब थोड़ी ब्रजलीला आ गई ना तो थोड़ी ब्रजभाषा में कहूंगा मूलतः ब्रजवासी होने के नाते यह मेरा धर्म बनता है नंद बाबा जो हैं वो बेचारे ब्रज के सम्राट हैं गोपन के राजा हैं पर लाला तो भयो ना उनके मन में बड़ी चिंता है नंद बाबा बोले भैया लाला तो भयो ना ब्रजवासी भी बोले ब्राह्मण बाबा ने चकाचक घुटवाए दे सोई लाला है जाएगा हम लोग अनुष्ठान करेंगे अब तुम्हारा विप्र लोगों ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया और यहां ब्रज में अनुष्ठान चल रहा है मनस्थिति बड़ी विचित्र है अब सबको ऐसा लगवे लगियो कि नंद बाबा के घर बेटा होए गो के घर बालक होए सबको ऐसी प्रतीति है वे लगी देखो नंद रानी की दो बहने भी हैं, ए नंद बाबा की दो बहन हैं, एक को नाम है नंदा और छोटी को नाम है सुनंदा अब नंदा सुनंदा जी को जब ये पतों चली कि नदरानी के लाला होएगा, होगा आधा पंद्रह दिन पहले से वो भी डेरा डाल के इधर ही पड़ी है ये जो ननद होती है ना बिचारी ऐसा मौका ढूंढती रहती हैं कि कोई भागवत के परम विद्वान आचार्य होती कृष्ण गोस्वामी जी पधारे बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन नंदोत्सव एक बात मैं आपसे और बता दूं एक भी व्यक्ति बीच में खड़े नहीं होंगे और मैं अपने वचन के मुताबिक पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा और आप यदि गड़बड़ जरा भी खनेंगे तो आरती कराने में डेढ़ मिनट लगेगी मुझे वृंदावन धाम है माता कात्यायनी की सन्निधि है पूज्य महाराज श्री बैठे हैं और आज भागवत का विचित्र पवित्र उत्सव है इसलिए बहुत शांति से श्रवण करेंगे अब नंदा सुनंदा को आनंद भयो सुनंदा जी बोली मैं चल करके देखूं भाभी रोज तो बड़ी जल्दी जग जायो करी आज क्यों नाई जगी सुनंदा जी ने दाय करके देखे तो नदरानी की बगल में पलना पे एक नन्नी सी बालिका आ, आ, कोई लाला सोयो भयो है बिचारी सुनंदा ने नेक चरिया हटाई और लाला मुख देखो फिर ढक दियो बोली हे भगवान कहूं लाली ना हो लाली है वैसे और तो कोई तकलीफ ना है पर वो तो तब ही मिलेगा जब लाला होगा और सोच में लगी कि भैया जी पिछहत्तर के तो वैसे ही है गए अब के लाली है जाए फिर भले ही पांच लाले अब के लाला है जाए फिर भले ही पांच लाली है जाए चिंता की बात ना है मन में विचार किया 21 बार हरि चरण को जाप कियो और जैसी चदरिया हटा करके देखी अतसी पुष्प संकासम बोले बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की। बड़ी मन में खुश है गयो है गयो लाला ये समाचार सबसे पहले भैया नंद जी को सुनाऊंगी उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होएगी, बिचारी दौड़ी दौड़ी दर्द बैठ जाओ, बिचारी दौड़ी दौड़ी गई गौशाला पे नंद बाबा बैठे सवेरे के पांच बज रहे हैं, ध्यान से सुनना नंद बाबा तो माला जप रहे और माला पे मंत्र जप रहे कौन सा मंत्र जप रहे मालूम है? अभी तो भयो ना अभी तो भयो नाय अभी तो भयो नाय कब हो सुनंदा ने को सूचना दी भाई जी बधाई हो लाली क्या बात की बधाई अब सुनंदा बताने लग गए बताते बताते रो गए कभी कभी खुशी में भी आंसू आते हैं ना खुशी में रोना आ जाता है और खुशी के जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं और दुख में जो रोते हैं वो आंसू गर्म होते हैं कभी रोने का काम पड़े तो आप देखना जब खुशी में रोते हैं ना जी तो आंसू ठंडे होते पक्की बात है अब सुनंदा के ठंडे आंसू निकल पड़े भाई जी अरे बता तो सही लाली काई बात की बधाई बोले आपने तपस्या करी बड़े ब्राह्मण जिमाए संतन की सेवा करी कियो भगवान शिव तो को अभिषेक कियो, उन सबको फल आपके घर में नीलमणि दस लाला आयो है अब तो नंद बाबा ने सुनी लाला आयो है तो पचहत्तर वर्ष के बाबा सोलह वर्ष के है गए और देखो बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगाई यमुना में डुबकी लगा करके माथे पे चंदन लगायो में इत्र लगायो हां चौलर पटका डार्यो जरी को बढ़िया सुंदर पीताम्बरी पहनी बगलवंदी पीली पहनी और बोले छोरा निकलियो दर्पण ब्रजवासी ने दर्पण दिखायो कैसो लगूं बोले दुल्हा जैसे लग रहे हो नंद बाबा मन में बड़े हर्षित है रहे बड़े आनंदित है रहे। यमुना जी ने स्नान करके आर्थम करके त्यारो दर्शन भावे श्री यमुना मैया सांडल्य मुनि के पास में पधारे और शांडिल्य मुनि के पास में जब गए यजमान बड़े प्रसन्न गुरु जी लाला भय आप संतन को आशीर्वाद विपरण की कृपा कुल देवता की महती अनुकंपा घर में लाला आयो है यजमान हम तो रात्रि में आज सोए ही नहीं यानी कब समाचार मिल जाए शुभ समाचार बड़े आनंद की बात है ब्राह्मणन को लेकर श्री नंद महाराज गए और महामना। विप्रान नंदस्तु आत्मजोत्पन्न जाता हरा दो महामाना आ हुई अभिप्राण वेद ध्यान स्नातस्िरंकृत नंदस्तु आत्मजे उत्पन्न सती नंदजी के आत्मज हुआ है इसलिए जाता हरा महामना महामाना नंद आज महान मन वाले हो गए ब्राह्मण देवता बुलाए बड़े बड़े संत बुलाए और स्वस्त जाति कर्मात्मज कारया मधिवत पितृदेवाचनम तथा नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया विप्रोण ने आशीर्वाद दिया जाठियम संस्कार हो रहे कुल देवों का पूजन हो रहा है अब गोपियों ने सुनी के नजरानी के लाला भयो है सुनो सोलह प्रकार के श्रृंगार किए भागवत में लिखा है गोप्य समृष्ट मणिकुंडल चित्रांति काल्य वर्षा नंदाल सबलिया ब्रजतिर विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हारोभा भगवान सुखदेव ने अद्भुत वर्णन किया है गोपियों ने सोलह श्रृंगार धारण किए जी कुल पहने थनियां पहनी हार पहने करदनी पहनी बाजू बंद अठिया और बिल्कुल सज करके आई नव सज रही हैं चौरासी चौरासी गज के तो लहंगा पहने बड़ी सुंदर जड़ाव की फरिया ओढ़ी और गोपियों ने जो युवती हैं वो सजी जो बालिकाएं हैं वो भी सज गईं पर जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है ना उन्होंने भी सोलह श्रृंगार किए आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी एक 95 की माताजी का विवाह हुआ था 80 साल पहले। तो ने सोची कि नदरानी के लाला है। अब मैंने तो यशोदा में खिलाई है। अब इनके लाला तो, तो सजी जानो ही पिचानवे बरस की माताजी 80 बरस पहले हुई शादी तो शादी वाले साड़ी का जोड़ा निकाला सजने के लिए सिंगारदानी खोली श्रृंगार करने लगी तो दिखता है नहीं श्रृंगार क्या खा करें सब उल्टा पुल्टा हो गया आँख में लगाने आज लगी आंख में लगा ली बोलो जय श्री ब्रजवासियों ने पगड़ी बांधी पत्र लगाया बड़ा सुंदर माथे पर चंदन लगाओ सब लोग प्रसन्न होकर नंद नंद जी के आलय में आ रहे यहां पलना में गोविंद सैन कर रहे हैं और कन्हैया ने आंखें खोली तो सबसे पहले गऊ माता का दर्शन किया गोपियां आईं, जब गोपियों का नंबर आवे तो हमारी बहनें बोलेंगी गोप लोगों का नंबर आवे तो भाई लोग बोलेंगे जो नहीं बोलेगा वो सात के बाद में तो गूंगा कंफर्म है सब गोपियां नदरानी के पास गई पहले बहनों का नंबर है और यशोदा के पास में जाकर बड़े भाव से बोली बधाई है बधाई अब पता होना एक खासी कर रखी है कि सिर्फ चौदस कर रखी है बोलो ही ना जा हो या तो है सके कि पीछे की आवाज नहीं आ रही हो न जोर से बोलो श्रद्धा से यशोदा जी बधाई है देखो आनंद ना आयो ऐसे नोले श्रद्धा सो बोलो यशोदा जी बधाई है ओ, पीछे वाली तो है ही कर रही खाली हमने तो बोला बधाई है बोलना खाली है थोड़ी करना है यशोदा जी बधाई है मन की बहुत बहुत बधाई बहन आपके आशीर्वाद से घर में देखो लाला पधारे आप सबको बहुत आशीर्वाद है ब्रजवासी पगड़ी बांध के पहुंचे पीताम्बरी धारण करके पहुंचे सब बाबा को चरणन में प्रणाम करके बोले बाबा बधाई है बाबा बधाई है देख लो हाँ ऐसे बोला जाता है बाबा बधाई है बाबा बधाई है अच्छा एक बार चेष्टा करके देखो यशोदा जी बधाई है हाँ, कोई कमजोर थोड़ी हैं तुम्हारा सबने खूब बधाई गई ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है नहीं बेट चढ़ाने कोई आएगा नहीं बाद में चढ़ाते रहना और अभी ध्यान रखना है जिनको नाचना नहीं आता वो बैठे बैठे मटकते रहना आ छूट है सब कुछ लाला जायो है यसोदा ने लाला जायो है से आ जाने दो और गड़बड़ नहीं करना देखो हां क्योंकि यूथ के यूथ नंद घर आए यूथ के यूथ नंद घर आए बात है। आप तुरंत बैठ जाइए ऐसे नहीं चलेगा आप लोग जो पीछे खड़े हो पहले तो ये बताओ खड़े क्यों हुए? ये बधाई तो बाद में बटेगी सबको मिलेगी खड़े होने से तो मिलेगी नहीं ये बधाई लेकर गोपियां आ रही हैं, उनके दर्शन के लिए आप खड़े हुए तो उसकी जरूरत नहीं है सब बैठ जाब एक सेकेंड में बैठ जाइए हम तभी शुरू करेंगे आगे सब गड़बड़ कर दिया ना खीर में नमक डाल दिया शांति हम तो बाहर बड़ाई करते हैं हमारे वृंदावन के श्रोता बड़े अच्छे एकदम चित्र लिखे होके बैठ के सुनते हैं देखो कितने अच्छे सब बैठ गए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूं भैयासी को सुमे भैया बरसाने में समाचार पहुंच गय जाओ पीछे अभी दस दिन अंदर जाना मना है ना इसलिए मैंने बाबा से कही अभी निक बाहर ही रहे बोलो जय श्री कृष्ण अब तो महाराज ऐसो भयो कि बरसाने में पहुंच गयो समाचार आप कितनी शांति से सुन मुझे अच्छा लग रहा है बरसाने में समाचार पहुंचो सो महाराज बरसवान जी बोले काय को हल्ला बोले जी नंद जी के घर लाला भयो है ब्रसवान जी बोले देखो कितनी कृपा प्रभु की बिन के घर लाला भयो हमारे घर लाली भाई तो ब्रसवान जी ने लाला के ताई भेजो अब बरसाने की गोपी जो अभी टीको लेके आई ना थोड़ी बिफोर आ गए दो मिनट तो सब गोपियां टीका लेके आ रही हैं अब ब्रज की गोपी को गोकुल के ग्वाल वालन ने देखो बड़े सुंदर सामग्री हीरे जबारा सबलाई ब्रसभानु जी ने भेजी ये बधाई नंद जी के यहां के लिए ब्रसभानु जी ने चाव भेजी बधाई भेजी मित्र है ना नंद जी बिल के अब मैं कहूंगो नंद मेहर घर ढोटा जायो आप बोलियों बरसाने से टीखो और जब मैं कहूं बरसाने से टीखो आयो तो आप बोलियों नंद महर घर ढोटा अब आपको कर्नोज यह है कि ताली बजा के बोल और ताली घोड़ा किसी टाप तो बजनी नहीं चाहिए ले में बजाइ जो ताली बजा के नाए बोले गो बगल में बैठने वाले की सौगंध है अब देखो आपकी बगल में जो नहीं बोले नहीं बजाबे तो बातें बोलियों हमारा ध्यान रखो आप दोनों अपनो ध्यान रखेंगे सो मेरो नंदोस रह जाएगा अब देखो बड़े भाव से सब बोल रहे हैं। ताली बजा के नंद महर जायो। थी थी आयो नंद महर कर ढोटा जाओ जोर से सब गा रहे नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने से टीखो आयो एक ब्रजवासी ने मालूम है इतनी बड़ी परात ले कहा हाथ में और में माखन के पांच पांच सौ ग्राम के गोला बनाए इतने बड़े बड़े माखन के गोला सुनो अब सब तो गा रहे नंद महर घर ढोटा जायो बरसाने से टीखो आयो वो ब्रजवासी कहां करे मालूम वो माखन के गोला एक दूसरे के मुंह पे मारे हे भगवान बाई भीड़ में वो 95 की माताजी आ गई भगवान की कृपा से बिन के मुह में एक भी दांत नहीं वो तो बिना दांत बाली बेदांती मैया अरे के दांत नहीं वो बेदांत ये तो कहें ब्रज में बेदांति जानत नहीं वो वेदांति हाँ अब देखो हिंदी में कहें क्या हुआ है हमारी ब्रज भाषा में बोले कहा भय है सो मैया तो जा रही दूसरी जगह भीड़ देखी बालक लूट रहे लुटा रहे माखम के गोला फिक रहे सो भीड़ के बीच में आ गई और बड़े प्रेम से पूछने लगी चौरे ला लाओ ये का भयो है अब जैसे ही बाने पूछी का भयो है एक ब्रजवासी ने निशानों साथ के असला कुमार बधाई नंद जी के आंगन में A new beginning. बैठेड़ा से प्यारे बने बल देव जी रसखी रसी रोहिणी रूपरसाला कि नंद महीप बने नमकीन कि गोपुल गोप सब गरम मसाला जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सिरा तुम्हें लडुआ सुओ तो योदा जलेबी सी रानी ने रबड़ी सीरा तुम्हें लडुआ सुला नंदो सब का सबसे बड़ा आनंद तो हमको ही आ रहा है बधाई दे रहे नंद बाबा ने सबको बधाई देनी आज हमारे बाबा ही तो नंद बाबा हैं बोलिए नंद बाबा की तो महाराज पूरो ब्रजमंडल है क्या मिठाई कि पूत सपूत जो या सुधा इतनी सुन के बसुधा सब दौरी देवन के आनंद भयो धावत गावत मंगल गौरी नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहू की मत बोरी देखत मोह लुट दियो न बची न चचिहा बड़े आनंद में भर के सब लोग गाय रहे हैं। अब देखो केवल पांच मिनट आप इतनी शांति से सुनेंगे अब आप लोग पांच मिनट सुनेंगे प्रेम से। उसके बाद बहुत सामग्री देखो नंद बाबा ने कितनी सामग्री लुटा दे के लिए रखी है चश्मा संभाल के आप हम सब लोग लुटेंगे ना बाद में पर नंद बाबा जब लुटाए रहे अटारी पर छड़के ई भीड़ में एक ढांडी को आए गयो पांच मिनट बिल्कुल शांति से बाबा बधाई हो बाबा ने की आओ भैया ढांडी के कैसे आयो बोले मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो हमारी ब्रजभाषा का ब्रज का बड़ा सुंदर पद है मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो अपने अपने मन को मतो कहे सब परिवार पठाओ बाबा आज मुकू पतो चली कि मेरे यजमान नंद जी के लाला भयो सो मैं भी बधाई लेवे आयो मेरे घर के सब लोग बोले हम भी लेंगे हम भी लेंगे अब मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा आप सब ब्रजभाषा समझते हैं बाबा ने की कौन ने कहा का मांगे हो तू मांग भैया कि मेरे तात कहो समझाई राईसों तू तू ऐसी सादी जो 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काज लीजो मेरे पिताजी ने 200 सौ भैंस एक एक मन दूध देने वाली मांगी है बाबा उनकी भैंस तो हम रखे ना है, पर तुम्हारी व्यवस्था करवा देंगे बाबा की बात मानकर मैं आयो बाबा तो मेरे ताऊ जी बोले हम भी लेंगे किताब आछे आछे समझाओ तिनके जे थे भैया उनके काजे दीजो बाबा सुबह सात सो गैया मेरे ताऊजी ने लाला के जन्म की खुशी में सात सौ गाय दान में मांगी बाबा सात सौ गैया बाबा ने पूछी चोरे एक बात तेरे ताऊजी की उम्र कितनी है बोले एक कम है नाइनटी नाइन के है गए बाबा बोले मरगटान पर लकड़ियां तो बिनकी बाट देख रही होंगी सात सौ गैया उनको दूध पीखे का ज्वान बनेगा बोलो जो ताऊ जी ने कही उसमें मैंने आपसों कह दी नहीं ठीक है सात सौ गैया देंगे ताऊ जी की बात मानकर जब मैं आयो तो मेरा बेटा बड़ो अति ही सुखदाई तैसे ताके साथी वाके काजे दीजो बाबा सुबह सात सो हाथी मेरे बड़े बेटा ने हाथी मांगे बाबा ने कि देंगे वाकी बात मानकर आया तो छोटो बोलो हमू लेंगे कि छोटो सुत चंचल लाड़ चाव को जोड़ा वाके काजे दी जो बाबा दस है राशी घोड़ा छोटे लाना ने घोड़ा मांगे बाबा एक ही तो बेटी है मेरी मैं आवे लगे तो द्वार पे खड़ी है गई कि बेटी एक लाड ली मेरी वो तो चलत आए भाई सेहत कहार पाल की ले हो सोज भरा गाड़ी वाने तो पालकी मांगी है कहारों के संग और उस पर बैठ करके ही मैं लाला को देखने जाऊंगी बाबा हमारी जो पुत्र बधु है ना बेटा की बहू हमसे कभी नहीं बोली पर जब आख पतो चली कि जी के लाला सो बाबा वो तो घूंगट में से ही बोल गई कि मेरी बेटा लाज तोसो घूंगत मुखदे बोली नक सिकलो गहनो सबले हों तीहर से ती चोली बाकी बात मन कर में आयो बाबा मेरी मैया का जीवन बीत गया गरीबी में मेरी माता कहो दही धर आगे अरे सुन बेटा मेरी सीख ऐसो दान मांगियो नंद हम बहोरी न मांगे भी मैया बोली यजमान के घर बेटा भयो है और किसी के घर तो हम मांग नहीं सकते यजमान के घर से ऐसा दान लाना बेटा कि फिर कभी भीख मांगनी न पड़े सब की बात मानकर मैं आवे लगे बाबा तो तब बोली हाय कमान कहा जा रहे हो हमने कहा हमारे यजमान नंद जी थे लाला भाई वह सब बधाई लेने जा रहे हैं हां दो घंटे से सुन रही हूं कोई बैलगाड़ी भर करके गहने मांग रहे हैं कोई हाथी घोड़ा मांग रहे हैं। सुनो जी बोले तुम बताओ तुम्हें कहा चाहिए तो मेरी घरवाली ने बहुत सुंदर बात कही बाबा कि तब बोली मेरी घर वीके नीके नीके जायों और थोड़ो दे बहुत कर मानो प्रीति घर आईयों मेरी घरवाली बोली जो कुछ भी नंद जी तुमको प्रेम से दें थोड़े को बहुत समझ करके आना ताकि हमारा और नंद जी का प्रेम बना रहे ये सुनकर के महात्मा नंद की आंखों में आंसू आ गए कि यह सुने हसे नंद ढाड़ी के तेने अलप मनोरथ की जो कछु कहो सुनियो काहूसो दोनों दोनों दीनों दोगुना दोगुना करके दिया क्योंकि जन गोविंद बल बढाई बड़ाई कहा नहीं जेगा में धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ क्रिय नहित सब पा नंदो सबका शेष भाग तो हम सुबह नौ बजे से सुनेंगे आइए बड़े भाव बड़ी श्रद्धा से अब गाएं नंद घर आनंद भय कन्हैया लाल नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल भय लुटाने की सामग्री सामग्री बहुत आई आई है, है। बरसाने से भी भी वो लुटाएंगे जरूर, लेकिन आप जरा धक्का मुक्की करेंगे तो लुटाना बंद कर देंगे। सब लोग ध्यान रखें किसी भी माता बहन को कोई तकलीफ नहीं हो कोई कष्ट नहीं हो आप अपनी ही जगह बैठे रहें और ऐसे हाथ करें जिसको मिल जाए उसका नाम नहीं मिले तो कोई बात पर धक्का मुक्की नहीं करेंगे g सब की बधाई पूज्य महाराज जी को देने जा रहे हैं आप सब लोग अभी हम महाराज जी को बधाई देंगे नंदो सब की आप सब लोग तालियां बजा के महाराज जी का स्वागत करेंगे नंदनाय यशोदा ंदनाय प्रजोदयात ओम बृष भाजाई विदमहे कृष्ण वल्लभामहे तो राधा प्रचोदयाद समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नम बोलिए श्रीमदभागवत महापुराण की जय सवेरे, सवेरे कथा ठीक नौ बजे प्रारंभ होगी आप सब लोग पौने नौ बजे पधारेंगे नंदोत्सव का शेष भाग और गोविंद की पावन बाल लीलाएं ठीक नौ बजे से होंगी कल शाम को गोवर्धन लीला और छप्पन भोग दर्शन आप कर सकेंगे जय जय श्री राम सजा सदा नम अष्ट दो तीर्थास्पदतिर शरण्यं भृद्वर्ति हम प्रणतपाल भिपोत वंदे महापुरषते चरण तक सुधुस्त सुतराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठुवचस यदगा्य माया मृगं दैतम वंदे महापुरसुते चरण अस्ती स्वस्तरुणीकाराग्र विगल कल्प प्रसून प्लुद वस्तु प्रस्तवेणुुनादलहरीण निर्व्याल स्रस्त स्रस्ब्धनील सद्गो सहस्रवृत हस्तनतापवर्गमखि धारम किशोर कृष्णत्वदीय कृष्ण पद पंकज पंजरा अदेशतु मनसराज हंस प्राण समये कपात विद्द कंठावन विधौ स्मरण कुतस्ते वंशी विभूसिकन्नवनी पीतांबरादरुण पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्ण परं कि हम न किमें तत्व नजानी मूकं कौचा पंगु लंघयती गिरी यम वंदे परमांदमाधव अज्ञान ज्ञा जनशलाकया शक्षुर्ण तस्मे श्री गुर नम प्रातःकालीन स्तुति मेरे साथ सब लोग बड़ी श्रद्धा से गाएं पत्रिका पर उपलब्ध है प्रेम से सिाई